ना के प्रत्यक्षदर्शी लोग अभी भी जीवित हैं बीज रूप में सब कुछ सुरक्षित है। जैसे धर्म और सदाचार में प्रतिष्ठित धर्मनिष्ठ धर्माचरण संपन्न मनुष्य भगवत भक्त भगवत स्वरूप होता है नारायण स्वरूप होता है ऐसे ही पातिव्रत में प्रतिष्ठित सती नारियां साक्षात भगवती का स्वरूप होती है उन्हें उमा कहें उन्हें रमा कहें उन्हें ब्रह्मणी कहें उन्हें सती सावित्री कहें उन्हें पार्वती कहें वे सब कुछ बन जाती है इसलिए सती नारी का भगवती दुर्गा के साथ अभेद हो जाता है भगवान शिव की शक्ति का नाम क्या है सती भगवान शिव की शक्ति का नाम है सती नारायण तो ऐसी पवित्र स्थली में हम लोग बैठे हैं तो वर्ण धर्म आश्रम धर्म युग धर्म के प्रभाव से विलुप्त प्राय हैं कलिक मलमूल मलिन पाप पयो निधि जल मन मीना पाप का समुद्र है और मनुष्यों की मन रूपी मछली जैसे पानी से अलग नहीं रह सकती ऐसे ही कलयुगी प्राणी का स्वभाव है वो पाप से पृथक नहीं हो सकता पाप परायण सब नर नारी इतना भयंकर समय आने वाला है तो हम लोग कहां जाएंगे कहां भजन साधन करेंगे ऋषियों को चिंता हुई और उन ऋषियों ने तीर्थराज प्रयाग में द्वादश माधवों की उपासना की तीर्थराज प्रयाग में में भगवान भगवान माधव, भगवान विष्णु रूपों विराजमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है उन द्वादश माधवों में श्री वेणी माधव प्रधान हैं। ऋषियों ने द्वादश माधवों की उपासना की भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और उनके मनोरथ की पूर्ति के लिए अपने चक्र को छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की भगवान का चक्र छूटा और चक्र का अनुगमन ऋषियों ने किया विचरण करते करते भगवान का दिव्य चक्र इसी भूमि में आया जो नेम क्षेत्र की पवित्र भूमि है और इस भूमि का दर्शन करके चक्र की नेमी यहाँ शीर्ण हो गई और यही चक्र गिरा और गिरते ही धरती फोड़कर पाताल में प्रविष्ट हो गया चक्र तो भगवान के श्री करकमल में विराजमान हो गया पर यहाँ की पृथ्वी का भेदन करके जो चक्र गया उससे तीर्थ प्रकट हो गया चक्र तीर्थ चक्र गंगा चक्र तीर्थ प्रकट हो गया महाराज अब तो कम घूमता है जल जिस समय प्रकट हुआ तो इतना जला प्लावन हो गया इतनी तीव्र गति से जैसे चक्र बहुत तीव्र गति से घूमता है ऐसे ही चक्र के समान जल घूम रहा था ऋषि लोग नीचे नीचे चल रहे थे चक्र ऊपर ऊपर तो जब चक्र गिरा तो वो जल में ऋषि डूबने लग गए आप कहेंगे तैरना नहीं जानते क्या तैरना सब जानते थे तैरना जानते हैं और तारना जानते हैं लेकिन इतनी तेजी से जल घूम रहा था कि वहाँ कोई शरीर का पुरुषार्थ काम देने वाला नहीं था उस समय भगवती ललितांबा प्रकट भहीं और भगवती त्रिपुर सुंदरी भगवती ललितांबा ने प्रकट होकर के ऋषियों को डूबते हुए ऋषियों को जल से उबार कर उनकी रक्षा की आज भी ललिता देवी विराजमान है श्रीमद भागवत में नैमिषारण्य को अनिष क्षेत्र कहा गया नैमिषे निष क्षेत्र ऋषय का लोकाय सहस्र सीष अन, क्षेत्रे नैमिषे अनिष क्षेत्र अनिमिष नाम किसका है अनिमिष नाम है भगवान विष्णु का अनिमिशो विष्णु पलक नहीं गिरते भगवान के इसलिए भगवान का नाम अनिमिष है खोले रहते अवतार काल में लीला काल में तो सब काम करते हैं पलक मटकाते भी हैं, बंद भी करते खोलते भी हैं लेकिन उनका जो अपना निज स्वरूप है ऐश्वर्य में स्वरूप है उस स्वरूप से भगवान के पलक नहीं गिरते क्यों पलक झपकते ही महाप्रलय है पलक गिरे नहीं महाप्रलय होगा गया अनिमिषो विष्णु हूं भगवान विष्णु अनिमिष है उनका क्षेत्र है क्योंकि चक्रांकित भूमि है चौरासी कोष की भूमि कली के प्रभाव से वर्जित है पुराणों में नैमिशारण्य क्षेत्र की भारी महिमा का वर्णन किया गया है चाहे महाभारत ग्रंथ उठाओ और चाहे व्यासि के अष्टादश पुराणों पुराणों उठाओ सबका आरंभ नैमिशारण्य से ही इस धरती की सबसे बड़ी ब्यास गद्दी नैमिषारायण की है संपूर्ण इतिहास पुराण का वाचन नैमिषारण्य में ही हुआ है और तो और आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण का श्रवण भी रघुनाथ जी ने नैमिशारण्य में ही किया है आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण के आदि गायक श्री कुशलव के मुखारविंद से इसी नैमिशारिण में भगवान ने श्रवण किया बहुत महिमा है नैमिशारिणी की लेकिन किसी के मन में आ रहा होगा कि ऐसी नैमिशारिणी की महिमा जिस क्षेत्र के ब्राह्मण ऐसे सभी ब्राह्मण पूज्य हैं पवित्र हैं किसी को बड़ा छोटा कहना अपराध है सभी ब्राह्मणों के चरणों में सादर वंदन है लेकिन नैमिष क्षेत्र के ब्राह्मण ब्रह्मावर्त क्षेत्र के ब्राह्मणों को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया जिन्हें देश विशेष के कारण कानिकुब्ज ब्राह्मण भी कहा जाता है इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कान्य कु्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ है किस लिए श्रेष्ठ है केवल हम ब्राह्मण हैं इस अहंकार को करने के लिए श्रेष्ठ है क्या उसका एकमात्र कारण यही रहा कि यहां का आचार विचार अत्यंत पवित्र था इतना पवित्र आचार विचार था कि पुराने जमाने की कहावत प्रसिद्ध है पुराने जमाने की कहावत प्रसिद्ध है आप लोगों को तो ज्ञाते ही होगी नौ कनवजिया तेरह चूले, नौ कनबिया तेरह चूले माने नौ कानकुब ब्राह्मण कहीं पहुंच गए तो उनका आचार विचार इतना श्रेष्ठ होता था कि नौ चूल्हे में भी काम नहीं चलता तेरह चूल्हे बने तब उनका काम चले दूसरे की छोड़ दो हमें अपने बाल्यकाल का स्मरण है कानकुब्ज ब्राह्मणों में विशेष रूप में ब्राह्मण ब्राह्मण के यहां भी भोजन नहीं करता था पक्की तो खा लेते लेकिन जब तक रोटी बेटी का संबंध न हो तब तक वहाँ कच्ची नहीं कच्ची सब बारात में गए रिश्तेदार भी कच्ची नहीं खाते दूर के रिश्तेदार नहीं खाते और हमारे महाराज जी के जमाने में तो कायदा यह था कि काने कुबजों की बारात में सबको सीधा मिलता था तोल के कितने मूर्ति हैं उतना आटा दाल घी पूरा मिल जाएगा अपने अपने पेड़ के नीचे गोबर से लीपो अपना अपना चूल्हा चिताओ अपना अपना बनाओ भोग लगाओ पाओ सब बरातियों को इसलिए कहावत प्रसिद्ध नौ कन बजिया तेरह चूल्हे इतना आचार विचार पवित्र था इस ब्रह्मावर्तक क्षेत्र का महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य में भी ब्राह्मणों की प्रशंसा की है ब्रह्मावर्ते ये ब्राह्मण जो ब्रह्मावर्त के ब्राह्मण हैं ते कुंभी धान्या इतने अपरिग्रही हैं कि शिलोच वृत्ति से निर्वाह करते हैं पर शिलो वृत्ति से भी ज्यादा अन्न का संग्रह नहीं करते केवल एक घड़ा अन्न रखते हैं कुंभी धान्या अलोलुपाह बिल्कुल लालची नहीं है लोभी बिल्कुल नहीं है संसार के किसी वस्तु के प्रति उनका आकर्षण नहीं अग्रहण कारण किसी की भी किसी वस्तु को नहीं लेना चाहते यजमान के कल्याण के लिए ही प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं पर प्रतिग्रह जिसका लेना चाहिए उसी का लेते हैं सबका नहीं लेते शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने कहा अग्रह मान का विद्या पारंगता तब ते महा में बात कही आज विचार करना पड़ेगा जब यहाँ के ब्राह्मण इतने पवित्र थे तो क्षत्रिय भी अत्यंत पवित्र थे वैश्य भी अत्यंत पवित्र थे आप लोग अन्यथा न माने बुरा न माने दूसरे क्षेत्रों के ब्राह्मणादि से यहां के चतुर्थ वर्ण के लोगों का शौचाचार ज्यादा अच्छा होता था जैसा बर्तन भीतर साफ है वैसा ही बाहर होना चाहिए काला बर्तन नहीं चलता था उसे अशुद्ध माना जाता था साग भाजी का का काम किसी जमाने की बात इतना खान पान पवित्र था दुख की बात है आज स्थिति ऐसी है जिसे कहने की आवश्यकता नहीं है अहंकार तो हजारों साल पुराने जैसा ही है लेकिन ईमानदारी से हम अपनी ओर देखें आत्मनिरीक्षण करें तो हमारा आचार विचार समाप्त हो गया हमारा खान पान अशुद्ध हो गया हमारे विचार अशुद्ध हो गए हम नाममात्र के ब्राह्मण रह गए हमारे में ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा नहीं रह गई आज ब्रह्मत्व ही नहीं रहा तो क्षत्रियत्व, वैश्वत्व, शुद्रत्व कहां से आवेगा वह भी नहीं रहा कारण, कारण खोजना पड़ेगा कि नहीं और इसका एकमात्र कारण है पुराणों में किसी भी तीर्थ की चाहे जितनी महिमा गाई गई हो कही गई हो यदि उस तीर्थ में उस क्षेत्र में गोवंश का आदर नहीं होता है गो संवर्धन गो पालन गो संरक्षण नहीं होता है गो भक्ति के आदर्श की प्रतिष्ठा वहां के निवासियों में नहीं है निरंतर गो अपराध होते हैं तो आप निश्चित समझ लीजिए कि उस तीर्थ की महिमा विलुप्त तो हो जाती है आज जो क्षेत्र पुराणों के अनुसार कली के प्रभाव से वर्जित था वहा सबसे अधिक अनाचार अत्याचार होने लग गया इसका कारण क्या है खानपान की शुद्धि क्यों हुई विचार की विचारों की अशुद्धि क्यों हुई उसका मूल कारण है गोवंश का तिरस्कार तो वह जो भूमि की शक्ति है वो भूमि में छिप गई है उस शक्ति के पुनः जागरण के लिए यह एक मंगलमय प्रयास एक महासती की स्थली से आरंभ किया गया है चमखारी गांव से आरंभ किया गया है यहां की पवित्र धरती से आरंभ किया गया है और हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं सर्व समर्था यज्ञेश्वरी गोमाता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि नैमिशारण्य क्षेत्र वह पुनः गोभक्ति के महानतम आदर्श से प्रतिष्ठित हो पूरे चौरासी कोस में एक भी गाय का तिरस्कार न हो अनादर न हो हर घर में गो माता हो गोवंश हो और प्रत्येक व्यक्ति भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत आदि का आहार करने वाला हो हम आपको विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि ये कार्य जिस दिन आरंभ हो जाएगा उस दिन पुनः चौरासी कोस की भूमि कली के प्रभाव से वर्जित हो जाएगी और इतना ही नहीं फिर पुनः इस क्षेत्र में ऋषियों का अवतरण होने लग जाएगा और वैसे भी इस क्षेत्र में बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए हैं आप लोगों ने अयोध्या जी का नाम तो सुना ही है अयोध्या में बड़ी छावनी का नाम सुना है बड़ी छावनी के संस्थापक परम पूज्य प्रात महान सिद्ध संत बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज ऐसी नैमिश क्षेत्र का उनका जन्म था ऐसी नैमिशारण क्षेत्र के कान्यकुब्ज विप्र परिवार का उनका जन्म था इसलिए आज भी वहां जो गद्दी पर विराजमान आचार्य होते हैं उनके आगे कान्यकुब्ज आचार्य लिखा जाता है कान्य कुलोत्पन्न विरक्त ही वहां विराजमान होते हैं लिखा जाता बाबा श्री, श्री, श्री ंगल दास जी महाराज इसी परम के गुरु जी वो भी इसी ने क्षेत्र के महान सिद्ध संत इस दास के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश भक्तमाली जी महाराज इसी कान्यकुब्ज क्षेत्र के दधीच कुंड मिश्र के निकट गोमती के तट पर बसे हुए सीतापुर जनपद के एक कुर्सी गांव के पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी के घर में जिनका जन्म पंडित गया प्रसाद जी त्रिपाठी के रूप में हुआ वे भी इसी क्षेत्र की भी होती यदि कोई शोध करे तो जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से अब तक शायद कोई सदी ऐसी न गई हो जिसमें किसी दिव्यतम ऋषि का प्रादुर्भाव इस क्षेत्र में न हुआ आज वह शक्ति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है किस कारण से कारण है गोमाता का तिरस्कार गोवंश की उपेक्षा नारायण ब्राह्मण गाय की सुरक्षा करेंगे तो गौ ब्राह्मणत्व की सुरक्षा करेगी ध्यान बात में आई ध्यान में ये बात लानी चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार धेनुनाम चैव विप्राणांग कुल में गाय और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही था ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सुव्यवस्थित संचालन के लिए उसके दो हिस्से कर दिए एक में हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी पितरों के कव्य की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरों में मंत्र की प्रतिष्ठा कर दी जिसमें कव्य की प्रतिष्ठा की हव्य की प्रतिष्ठा की वो हो गई पूज्या हव्य कव्येश्वरी जगज जन ने यज्ञाधिष्ठात्री जगन माता गौ माता और जिसमें मंत्र की प्रतिष्ठा की गई वेद की प्रतिष्ठा की गई वे हो गए ब्राह्मण देवता गौ ब्राह्मण के सुरक्षित होने से संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा संपूर्ण मानव जाति सुरक्षित हो जाएगी क्योंकि हमारे शास्त्रों में गौ को ब्राह्मण को समाज का मस्तक कहा गया मस्तक है मस्तक के बिना शरीर की पहचान होती है क्या सरकारी अधिकारी भी बैठे हैं शिनाख्त जो होती है तो किसी का चेहरा ना हो तो क्या शिनाख्त है बड़ा कठिन है बिना मस्तक के शिनाख्त होना पहचान होना बहुत कठिन काम है इस समाज की पहचान है किसी भी अंग प्रत्यंग में विकृति आए तो भी चलेगा किंतु मस्तिष्क में विकृति आ जाए तो पागल हो जाए तो वो तो कुछ भी कर सकता है श्रीमद वाल्मीकि रामायण में, में महर्षि विश्वामित्र ने आज्ञा दी जहीमा दुष्टचारिणी इस दुष्ट दुष्ट आचरण करने वाली ताटका का, का बध कर दो और अनेक प्रकार से उसका औचित्य भी ताटका बध ताटका को मारना उचित ही है ये बात महर्षि विश्वामित्र ने अनेक तर्कों से प्रमाणित की उस समय भगवान श्री राम अपने शिक्षा गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र से जो बात कह रहे हैं वह श्रवण के योग्य है भगवान कह रहे हैं गोब्रण हिताय देश से च हिताय चव चैबा प्रमेय वचनं वचन करोत प्यारा श्लोक है वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम कितनी सुंदर बात कह रहे हैं गो ब्राह्मण हिताय ये भी तो कहा जा सकता था द्विजधेनु हितार अथवा विप्रधेनु हितारे कहा जा सकता था लेकिन भगवान कह रहे हैं गो हितार थाय बहुत सार गर्भित वाणी है भगवान की गाय के हित से ब्राह्मणों का हित होगा और गाय और ब्राह्मण इन दोनों के हित से संपूर्ण राष्ट्र का संपूर्ण देश का हित तो होगा गो ब्राह्मण हिताय देश आज उल्टी चीज है आज लोग कहते हैं गाय को जाने दो गाय का बध करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करो गाय को जाने दो ब्राह्मण को भी जाने दो ये क्या चीज है राष्ट्र हित सर्वोपरि है देश हित सर्वोपरि है हम भी मानते हैं देश हित सर्वोपरि है लेकिन जिस राष्ट्र में जिस देश में गाय का तिरस्कार होगा ब्राह्मणों का तिरस्कार होगा इनका अपमान किया जाएगा ये जहां दुखी होंगे उस राष्ट्र की दशा क्या होगी वो कहने की आवश्यकता नहीं है वो स्पष्ट है आज धर्म प्राण भारतवर्ष जैसे महान राष्ट्र में ऐसी कुत्सित घटनाएं घट घत रही हैं इतनी लज्जाजनक घटनाएं घट घत रही हैं कि यदि भगवती लज्जा देवी भी आ जाएं तो उन्हें भी लज्जित तो होना पड़ेगा इतनी भयंकर घटनाओं की संभावना भी आपके चित्त में कहीं थी कहीं सोचा भी था कि ऐसा इस देश में हो सकेगा वो सब हो गया जो देश जो भारत राष्ट्र संपूर्ण धरती पर कभी विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित था आज वह देश विश्व में मांस निर्यातकों में पहले पहला स्थान रखता है गोमांस निर्यात में पूरे विश्व में भारतवर्ष को पहला नंबर प्राप्त है ये उस देश की दुर्दशा है ये गाय और ब्राह्मण के तिरस्कार का फल है और उसी का दुष्परिणाम है भयंकर आदि व्याधि रोग दैवी आपदा न समय से वर्षा हो रही है ऋतुओं ने भी अपने धर्म को छोड़ दिया है जहां देखो वहां समाज में घोर अशांति का वातावरण है यह है गो अपराध का दुष्परिणाम गाय और ब्राह्मण का हित तो होने से संपूर्ण राष्ट्र का संपूर्ण देश का हित तो होगा और देश में हम सब रहते हैं इसलिए देश को चरित्र और आचरण से संपन्न बनाना चाहते हैं सदाचार संपन्न बनाना चाहते हैं आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते हैं पुनः विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो फिर हमें गोवंश का आदर करना ही होगा तो गायों के सुरक्षित होने से ब्राह्मण सुरक्षित होंगे और गौ और ब्राह्मण के सुरक्षित होने से वेद सुरक्षित होंगे वेदों के सुरक्षित होने से सदाचार सुरक्षित होगा और सदाचार के सुरक्षित होने से मातृ शक्ति की पवित्रता सुनिश्चित होगी नारी शक्ति अत्यंत पवित्र होगी उसमें सतीत्व की प्रतिष्ठा सहज ही हो जाएगी और जब नारी पवित्र हो जाएगी वहीं से पवित्र राष्ट्र का सृजन आरंभ हो जाएगा वहीं से एक नए राष्ट्र का निर्माण आरंभ हो जाएगा जो राष्ट्र आदर्श राष्ट्र होगा जिसके संबंध में मानवता के प्रेरक आचार्य महामानव महात्मा मनुजी ने मनुजी महाराज ने कहा ए ते प्रसूत सकाशद्रजन्म स्व स्व चरित्र शिक्षेर पृथिव्यामान तो पुनः नैम शारण्य अपने महात्म्य में प्रतिष्ठित होवे या फिर से श्री माता जयदेवी सती जैसी पवित्र नारिया प्रकट हुए दानवीर लोभ रहित सत्यवादी पुरुष सदाचारी पुरुष पुनः प्रकट हुए और संपूर्ण संपूर्ण जगत को अपने ज्ञान की किरण से आलोकित करें बस यही एकमात्र प्रयोजन है इस महान महोत्सव का आज बहुत अधिक समय हो गया आरंभ करने में कल से ठीक समय से आरंभ होगा और अधिक से अधिक लोग लो उपस्थित होकर के उत्सव का लाभ लेंगे ये प्रार्थना है संसार का कोई ऐसा भी मनुष्य है जिसको लक्ष्मी जी की कृपा की आवश्यकता न हो है कोई ऐसा आदमी अरे आदमी की छोड़ दो देवता चाहते हैं दैत्य चाहते हैं ऋषि मुनि चाहते हैं और तो और साक्षात भगवान नारायण भी यही चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमें छोड़ के न चली जाएं यद्यपि लक्ष्मी उनकी अनपायनी शक्ति उनको छोड़ कहीं जा नहीं सकती पर उनकी भी इच्छा यही रहती लक्ष्मी जी की कृपा सब चाहते हैं पर लक्ष्मी जी किसकी कृपा चाहती हैं? लक्ष्मी जी की कृपा सब चाहते हैं पर लक्ष्मी स्वयं गो माता की कृपा चाहती हैं। ये आख्यान महाभारत में बहुत सुंदर ढंग से इस आख्यान को कहा गया अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गो में, में बसी अतिशय महिमा जान के।, के लक्ष्मी गो में बसी अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गो में रही वही मां जान के लक्ष्मी गो मै मे रही सब देवन को वास हमें भी ठोर दिखाओ सब, सब देवन को वास हमें भी ठोर दिखाओ मेरी महिमा समूझी देव दुर्लभ यश पाओ मेरी महिमा समूझी देव दुर्लभ यश पाओ गो माता ने कही देवी निज महिमा रखो गो माता ने देवी निज महिमा राखो हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरिया मेरा हम, हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरि मेरा हो करोक्र रथ मोय हो गौ माता गो में करो कृतारथ मोयू गौ माता गो मै करो मोय गो विथ मोयू गौ माता गो मै गयी अतिश महिमा जान के लक्ष्मी गो मै मेरे महिमा लक्ष्मी गो में, में गो गोमाता के अंग प्रचंग में संपूर्ण तीर्थों ने और संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों ने निवास किया उनकी महिमा को समझकर भगवती महालक्ष्मी भी गोमाता के निकट आई महाभारत के अनुशासन पर्व में ये पूरी कथा आई है श्री कृत् वपु का गोमध्यु विवेश गाथ विस्मित दृष्ट संपद अत्यंत मंगलमय स्वरूप धारण करके भगवती महालक्ष्मी गायों के बगर में आ गई गोष्ठ में आ गई गायों के बीच में जब आई तो गौमाताओं को कुतूहल हुआ यह शरीर से जिनकी दिव्य कांति छिटक रही है चार भुजाएं हैं हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं ये कौन देवी हैं गोमाताओं ने कहा इक्षामत्वाम इच्छा मैं ज्ञातु काच गमीष्यसी लोक कांता भद्रम्बी पर पूछा हम ये जानना चाहती है कि आप कौन है कहाँ जाना चाहती हैं आप अपना परिचय दें भगवती लक्ष्मी जी ने कहा मैं लोक कांता हूं कांत शब्द के कई अर्थ हैं कांता माने प्रियतमा जो अत्यंत प्रिय हो लक्ष्मी जी ने कहा कि सारे संसार के प्राणी हमसे प्रेम करते हैं मैं लोक कांता हूं अर्थात सब मुझे चाहते हैं हे गो आपका कल्याण हो मैं लोक कांता हूँ सबको अत्यंत प्रिय लगने वाली भगवती महालक्ष्मी हूँ श्री नाम से मेरी महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित है मैं ही लक्ष्मी की श्री के अधिष्ठात्री शक्ति भगवती श्री देवी हूँ मेरी कृपा से देवता प्रसन्न रहते हैं उनकी पूजा होती है वे शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं इंद्र भगवान सूर्य चंद्रमा विष्णु अग्नि जल आदि के धिष्ठात्र देवता भी मेरी कृपा से ही प्रसन्न रहते हैं संतुष्ट रहते हैं उनकी इतनी महिमा है गो माताओं ने कहा जब आपकी इतनी महिमा है तो आप यहाँ क्यों आए बोले हम इसलिए आई हैं कि इच्छा चाप प्रार्थये सुगत श्रीजुष्टा वही हम आप सबके भीतर निवास करना चाहती है। हे गोमाताओ लक्ष्मी जी कहती हम आपके भीतर निवास करना चाहती है तो आप में निवास करने के लिए हम यहाँ आई हैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक गौ माताओं को कहना चाहिए था कि हमारा बड़ा सौभाग्य है सब आपकी कृपा चाहते हैं और आप मुझ में निवास चाहती हैं इससे सुंदर बात क्या होगी लेकिन धन्य है गौ माताओं की निरपेक्षता गौ माताओं ने कहा गाव ऊँचू अध्रुवा चपला चम साहुभि नवा मिचा भद्रम ते गम्यता हे लक्ष्मी जी तुम हो एक जगह रहती नहीं हो चपला हो चंचला हो इसलिए और फिर तुम्हारा बहुतों से स्नेह है इसलिए हम तुमको तुम्हारी प्राप्ति के विलासा नहीं करते हैं हम तुम्हें नहीं चाहते आपकी जहां इच्छा आप हो वहां आप पधारो हमें आपकी आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे नाम को सुनकर मेरी महिमा को सुनकर भी तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो हमें स्वीकार नहीं कर रही हो मैं सती हूं भगवान नारायण की अनन्या प्रियतमा उनकी प्राण बल्लभा आह्लादनी शक्ति हूं आज संसार की एक कहावत सत्य सिद्ध हो गई क्या कहावत है संसार में सत्यम चलो को लोकवादो यम लोके चरति सुब्रता स्वयं प्राप्ते परिभव भवती निश्चय बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए चाहे जितना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो स्वयं प्राप्ते परिभव अपने आप पहुंच जाए भले ही कोई कहे आओ आओ महाराज बैठ जाओ लेकिन 10 पांच 10 पांच लोगों के मन में तो आएगा दिए देखो किसी ने बुलाया नहीं किसी ने कहा तक नहीं अपनी डोलने में उठाए बिना बुलाए जाने पर परिभव होता है तिरस्कार होता है लोक में संतों के लिए नहीं संत तो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचिर संत तो परिव्राजक के रूप में विचरण कर उन्हें तो सम्मान और अपमान दोनों में एक भाव रहता है अलग अलग भाव नहीं अपमान से दुखी होवे और सम्मान चाहे वो संत नहीं है अपमान से दुख होवे और सम्मान की कामना भीतर से होवे तो अपने मन में पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि हम वेश भले ही हमारा कुछ भी हो लेकिन अभी हम सच्चे साधु नहीं बन पाए सच्चे साधु अपमान और सम्मान से दोनों से ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि अपमान और सम्मान यह देह भाव है और वे विदेह भाव को प्राप्त हो जाते हैं अपमान सम्मान शरीर का ही तो होगा और शरीर तो है ही नहीं तो कहां अपमान रहा कहां सम्मान रहा लक्ष्मी जी ने कहा निश्चित बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए मैं गई अपमान हो गया मेरा आप हमारा तिरस्कार कर रही हो गौ माताओं ने कहा कि हम आपका तिरस्कार नहीं कर रही है हम तो किसी का अपमान नहीं करती हैं तो तुम्हारा अपमान कैसे करेंगी नावमया देवी नत्वाम परिभवा अद्रुवा चलचित्ता वर्जयामहे हम आपकी निंदा नहीं कर रही है का तिरस्कार भी नहीं कर रही है हम तो ये प्रार्थना कर रही हैं कि आप अध्रुवा हैं सदा एक जैसी अवस्था में रहती नहीं हैं संसार में आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐश्वर्यवान लोग भी विशेष परिस्थिति के आने पर एकदम ऐसे हो जाते हैं कि उनको भोजन के भी लाले पड़ जाते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भोजन के लाले पड़े हुए हैं उनके पास इतना हो जाता कि उनका उनको खुद ही पता नहीं कितना है हमारे पास ये तो धन की बात तो अध्रुवा सदा सर्वदा किसी के पास आप रहती नहीं हो आज है तो कल नहीं है चपला हो चंचल चल चलचित हो इसलिए हम आपको नहीं चाहती हैं इसलिए आप कृपा करके पधारो सब को भले ही लक्ष्मी की कामना हो लेकिन हम गो माताओं को लक्ष्मी की भी कामना नहीं हम तो रूखा सूखा घास खाकर अपने सेवक को अमृत में दूध दही घी छाछ प्रदान करती हैं हमको आपकी क्या है क्या आवश्यकता भगवती हमारा अहंकार समाप्त तो हो गया अभी तो हम सोचते थे कि हमारी महिमा गरिमा को समझकर हमें तुम अपना लोगी लेकिन तुम्हारी निरपेक्षता को देखकर हमारा अहंकार चला गया अब हम आपकी शरण में आई हैं, आप कृपा करके हमें स्वीकार कर ही लो शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो अब नारायण भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे काय जिसको स्वीकार न करे भगवानों से स्वीकार कैसे करेंगे इसलिए श्री रुवाच अवज्ञाता भविष्यालो कस्य मानद प्रत्याख्यान युष्मा प्रसाद क्रियता मैं सारे संसार के लिए अवज्ञाता हो जाऊंगी इसलिए आप कृपा करके हमें स्वीकार करें गोमाताओं ने कहा कि यदि ऐसी बात है कि आप अचंचल भाव से हमारे भीतर निवास करना चाहती हैं तो गाव ऊँच अवस्यम बानना कार्या तवास माभी यशस्विनी शकरन्मूत्रे निवशत्म पुण्य में शुभे गो माताओं ने कहा हे यशस्वनी आप मेरे गोबर और गोमूत्र में निवास करो लक्ष्मी जी ने कहा मस्तु। और लक्ष्मी जी गोमाता के गोबर और गोमूत्र में निवास करती है हमारी प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था का आधार भारतीय देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से भूमि उर्वरा होती है और उस उस पर उत्तम किस्म की फसल उत्पन्न होती है खेती उत्पन्न होती है तो भारतीय कृषि व्यवस्था का आधार भारतीय देसी गाय का मूत्र और गोबर ही है आज भारत की कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था दोनों डगमगाई हुई है उसका कारण क्या है उसका मूल कारण है गो आधारित कृषि व्यवस्था का न होना बात बिल्कुल सत्य है गो आधारित कृषि व्यवस्था जिस देश में लागू हो जाएगी आप बिल्कुल पक्का विश्वास कीजिए यहां की कृषि व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी यहाँ के किसानों को फिर आत्महत्या करने की बात नहीं सोचनी पड़ेगी यहाँ का किसान कुबेर हो जाएगा धनाढ़ हो जाएगा श्री संपन्न हो जाएगा और जहां के किसान श्री संपन्न होते हैं वहां के राजा को किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ता वो कर्ज बांटे भले ही पर उसे किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ता जिस दिन भारतवर्ष में गो आधारित कृषि व्यवस्था पुनः स्थापित हो जाएगी उसी दिन भारत वर्ष की आर्थिक अवस्था भी बहुत मजबूत हो जाएगी और आर्थिक व्यवस्था का मजबूत होना ही लक्ष्मी की कृपा है और यह लक्ष्मी कहां है गाय के गोबर और गोमूत्र में बिना गोबर गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से अन्य ही उत्पन्न नहीं होगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी इसलिए इस बात पर बहुत चिंतन करना चाहिए गो माताओं ने लक्ष्मी जी को गोबर और गोमूत्र में रहने की आज्ञा दी फसलों में प्राय कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है हम तो हमें तो उसका ज्ञान नहीं है क्योंकि बीघा बर भी खेती हमारे पास नहीं तो हमको कैसे पता चले कि आजकल लोग क्या छिड़कते हैं कैसे करते हैं क्या करते हैं पर जहर तो पैदा हो जाता बहुत महंगी है ये कीटनाशक दवाइया और गोमूत्र से कीटनाशक तैयार बहुत अच्छा कीटनाशक तैयार हो जाता है मटके में गोमूत्र को इकट्ठा करके उसमें गोबर और उसी में थोड़ा तंबाकू की पत्ती भी उसमें डाली जाती है जो खेत में पैदा होती है और कुछ चीज़ें डाल करके और उसको मटके को बंद कर देते हैं फिर उसमें से बहुत उत्तम कोटि का कीटनाशक तैयार हो जाता है जो फसल के लिए अमृत के जैसा गुणकारी है नागपुर में संस्था काम कर रही है और आपको और अधिक देखना हो तो बनारस में डगमकपुर में वहाँ इस प्रकार की गोमूत्र से कीटनाशक तैयार किया जा रहा है फसल के लिए तो हर किसान के पास गाय हो तो उसे विदेशी खाद बहुत पैसा देकर नहीं खरीदना पड़ेगा उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे पुष्ट होती चली जाएगी और अपने घर में ही कीटनाशक बना लेगा अपने ही घर की गाय के गोबर से खेती हो जाएगी तो बो और बीज भी अपने घर का ही हो गया तो बोलो खेती सस्ती हुई कि नहीं हुई लाभ हुआ कि नहीं हुआ अब बीज भी हमको विदेशी खरीदना पड़ता है खाद भी विदेशी खरीदना पड़ता है छिड़काव वाली दवाइयाँ भी विदेशी खरीदनी पड़ती हैं तो उसमें भारतीय गोवंश का तिरस्कार भी होता है एक ये भयंकर पाप होता है और निरंतर हम गरीबी के शिकार होते चले जाते हैं भूखमरी के शिकार होते चले जाते हैं इसलिए गौमाताओं ने जो गोबर गोमूत्र में निवास की आज्ञा दी वह अपने आप में बहुत बड़े महत्व की बात है भगवती लक्ष्मी जी ने कहा दिष्ट प्रसादो। हात्म का एवं पूजिता बड़े सौभाग्य की बात है गो माताओ आपने मेरे ऊपर कृपा की हमें गोवर गोमूत्र में निवास दे दिया हम अत्यंत प्रसन्न हैं मनो गौ माता की तो गोभक्ति की प्रतिष्ठा सबके जीवन में होवे बस इसी के लिए इसी महत्वपूर्ण प्रयोजन की सिद्धि के लिए नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां यह दिव्य महोत्सव आयोजित हो रहा है हम लोग इसका लाभ लेवे कथा तो भागवत की है और भागवत की ही कथा होनी है और कथा अपने समय से अपने क्रम से ही कथा चलेगी लेकिन प्रधानता इसमें गो महिमा की रहेगी गो महिमा की चर्चा हम विशेष रूप में करेंगे जय गो माता जय गोपाल भक्त भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपा भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गो पै गो वत्सल प्रभु दीन दया भगवत्सल प्रभु दीन दया जय गौ माता जय गो पो रक्षा दी जय गौ माता जय गोपा जय गौ माता जय गोपा सेवा हो, गो से हो दीन दया गो सेवा हो दीन दया गो सम क्षण हो गो पो संपर्धन हो गोपाल, पल गो शर हो गोपाल, घर घर गाए पहले गोपाल, घर घर गाए पहले गोपाल गाय सुखी हे गोपाल पाय सुखी हो हे गो पय गौ माता जय गोपाल पत बत बत्सल प्रभु दीन दया जय गोर प्रमोदी दया श्री वृन्दावन बिहारी जय श्रीमद भागवत में सबसे पहले श्रीमद भागवत के महात्म्य की चर्चा की गई है सच्चिदनंदय विश्वत्पत्तितापत्र विनाशा श्रीकृष्णय प्रव्रजंद मनुपेतमेतक दई पानो विरह का आजुह पुत्री तन्मे तया विन दुस्तम मुनिमस्मेंशे सूतमातेनम्य महामती कथाशास्वाद कौशल कुशल शौन को ब्रवीत महात्म की चर्चा में सारांश यह है भगवान के मन के अवतार देवसी श्री नारजी भगवद इच्छा से धरती पर विचरण करने लगे जी की बड़ी महिमा है अभी परसों ही हम पारायण कर रहे थे स्कंद में पाठ कर रहे थे उसमें उग्रसेन ने उग्रसेन जी महाराज जिन्हें भगवान ने कंस के मरने के बाद गद्दी पर बिठाया कंस का पिताई कंस के पिताई थे उग्रसेन देवर्षि नारद जी आए तो भगवान ने उठकर नारद जी का वंदन किया नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया भगवान ने नारद जी को वंदन किया और भगवान ने स्वयं उनका पूजन किया उनको बड़े आदर पूर्वक बिठाया तो उग्रसेन जी ने कहा कि क्या कारण है आप नारद जी का इतना आदर करते हैं हमने तो सुना है कि कहीं झगड़ा न होवे तो नारदी के पहुंचने से झगड़ा हो जाता है तमाम ऐसे इतिहास है जहां नारी ने इधर की उधर बात कर दी और झगड़ा खड़ा हो गया लोक में भी कोई इधर उधर करने वाला होता दे नारदगिरी क्यों कर रहे हो नारजी वाला काम क्यों कर रहे हो भगवान ने उस समय उग्रसेन के विचारों का खंडन किया है और कहा नारदी झगड़ा कराने वाले नहीं नारदी झगड़ा मिटाने वाले होवे तो मेरी नारद जी न होवे तो मेरा कोई चरित्र ही न है कि नारद जी झगड़ा करा झगड़ा नहीं करा नारद जी किसने किसी छिपे हुए रहस्य को उजागर करना चाहते आप सत्यभामा जी से नारद जी ये ना कहते कि अरे कल्प वृक्ष के फूल हम लेके आए थे कि मैं कृष्ण को दूंगा तो सबसे अधिक प्रियतमा आप ही हो आपको देंगे लेकिन आपका तो नाम तक नहीं लिया रुक्मणी जी को दे दिए ये ना कहते नारद जी तो भौमास का उद्धार कैसे होता उन 16100 पवित्र कन्याओं का जो अपहरण किया गया था उन कन्याओं को श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती असुर का कैसे होता और अदिति माता के कुंडल अदिति माता को कैसे प्राप्त होते और देवताओं के भी मान का मर्दन कैसे होता अब ये नारद जी की इतनी सी क्रिया से हो गया तो भगवान ने वहां एक स्तोत्र का पाठ किया है चौदह तेरह चौदह श्लोक हैं और नारद भगवान कह रहे हैं कि मैं इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता हूं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं नारद जी के स्तोत्र का रोज पाठ करता हूं इसलिए नारद जी मेरे ऊपर ज्यादा कृपा करते बार बार आ जाते क्यों मैं नारद जी का भक्त हूं रोज नियम से नारद स्त्रोत्र का पाठ करता हूं और भगवान ने कहा जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसके सागड़े सारे झगड़े टंटे समाप्त तो हो जाएंगे भगवान ने फलश्रुति में कहा है हमें तो अवसर नहीं मिल पाया नहीं तो वो स्तोत्र जो है एक पृष्ठ में लिखा जा सकता है बहुत सुंदर स्त्रोत्र नित्य पाठ के लायक स्तोत्र है नारदम तम नमाम्य नारदम तम नमाम्य हम श्लोक की पंक्ति में नारद जी न होवे तो हमारे पुराण इतिहास के पन्ने भी अलिखित रह जाएंगे अलिखित रह जाएंगे नारद जी के वैसे तो नारज जी जन्मजात जगत गुरु हैं उनके कितने चेला हैं, गिनती करना मुश्किल है लेकिन नारद जी के पांच शिष्य तो विश्व प्रसिद्ध हैं दो बूढ़े हैं और तीन बालक हैं बोलो वृंदावन बिहारी वृद्ध शिष्यों में हैं प्रथम शिष्य महर्षि वाल्मीकि नारद जी के ही शिष्य है नारद जी ने ही उनको श्री कथा का उपदेश किया है और द्वितीय शिष्य है महर्षि व्यास जी तो वाल्मीकि और व्यास के बिना क्या है हमारे साहित्य में संपूर्ण साहित्य जगमगा रहा है व्यास और वाल्मीकि की कृपा से ये दो वृद्ध शिष्य हैं और बालक शिष्य कौन कौन है, है श्री ध्रुव जी पांच वर्ष की आयु में ही दीक्षा दे दी और प्रहलाद जी इनको तो पेट में ही दीक्षा दे दी गर्भ में थे उसी समय नारी ने कृपा कर दी प्रहलाद जी पर और तीसरे बालक हैं जिन पर पांच वर्ष की आयु में कृपा भई है श्री चंद्रहास जी तो ध्रुव प्रहलाद और चंद्रहास तीन बालक शिष्य हैं और व्यास और वाल्मीकि दो वृद्ध शिष्य हैं इसलिए नारजी को की निंदा करना नारजी की उपेक्षा करना नारद जी को घटिया बताना यह एक बहुत बड़ा अपराध है नारजी प्रत्येक लीला में नारद जी का मंगल में स्मरण किया जाता है बक्सर वाले महाराज जी कहते थे नारद जो रद्दी बातें न करता हो ज्ञान भक्ति वैराग्य को पुष्ट करने वाली अच्छी चर्चाएं जिनके मुख से प्रकट हुई होती हो और जिनकी बात कभी रद्द न होती हो सदा सत्य होती हो वो नारद देहाती भाषा में और नारम ज्ञानम दधाती थी नारद ज्ञान को देने वाला और अज्ञान नारम अज्ञानम नारमन अज्ञान भी होता है जीवों के अज्ञान को भी नार कहते हैं तम ज्योति खंडयती नारद उस अज्ञान को नष्ट कर दे ज्ञान उत्पन्न कर दे उनका नाम है नारद अथवा नरती नर प्रोक्ता परमात्मा सनातनः सनातन परमात्मा का नाम है नर और भगवत संबंधी जो ज्ञान है उसका नाम है नार अर्थात जो भगवत तत्व की प्राप्ति करा दे अप्रोक्षानुभव करा दे भगवत साक्षात्कार करा दे उन्हें नारद कहा जाता है तो देवर्षि श्री नारद जी महाराज धरती पर भगवत इच्छा से पधारे सभी तीर्थों में गए लेकिन सभी तीर्थों में उन्हें कली का प्रचंड प्रभाव दिखाई पड़ा अंत में वे वृंदावन में आए वहां कुछ शांति उन्हें अवश्य मिली किंतु वहां भी उन्होंने देखा एक देवी अत्यंत व्यथित होकर रुदन कर रही है अनेक देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं और दो वृद्ध सामने पड़े हुए ऊर्ध श्वास ले रहे हैं अंतिम श्वास ले रहे नारद जी आगे बढ़ने लगे उस देवी ने अपना परिचय दिया नारद जी आपके दर्शन से हमें बड़ी शांति मिली है उपस्थित है और ये जो दो वर्ध मेरे, सामने पड़े हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है समय के फेर से जर्जरता को प्राप्त हो गए हैं नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दिया ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारजी ने वेद-वेदांत का पाठ किया गीता का पाठ किया उपनिषदों का पाठ किया लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्चा दूर नहीं हुई नारजी निराश नहीं हुए उन्हें उत्साहित करते हुए आकाशवाणी ने कहा तुम्हारा उद्यम सफल होगा इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो आप सत्कर्म का स्वरूप क्या है ये कौन बताएगा कहते संत ही बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है नारद जी संतों के पास जा जाकर पूछने लगे कौन बतावे भला नारद जी को अंत में बद्रिकाश्रम में श्री सनकादिक भगवान का दर्शन हुआ श्री सनक चंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने कहा सभी के अंत में ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रतिष्ठा का एक ही साधन है श्रीमद भागवत की मंगलमयी कथा हो शुक्र तीर्थ में सनकादिक वक्ता हुए और श्री नारजी प्रधान श्रोता हुए भ्रभु अत्रि वशिष्ठ चवन शरद्वान अष्टिमी अंगिरा आदि संपूर्ण धरती के ऋषि मुनि महात्मा वहां आकर विराजे देवता मंत्र तंत्र इतिहास पुराण तीर्थ नद नदिया पर्वत सब मूर्तिमान होकर के वहाँ विराजे कथा का आरंभ हुआ अभी कथा का महात्म्य ही हो पाया था कि भक्ति ही सुतौत तो तरुण गृह रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुथे ना नाम थी। अपने पुत्रों को तरुण अवस्था में लेकर ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था में लेकर भक्ति महारानी प्रकट हो गई नाचने लग गई सबको बड़ा आश्चर्य था एक कथा के सम्मुख नाचने वाले कौन महानुभाव हैं समझ में आ गया यह कोई दूसरी नहीं ये साक्षात भक्ति महारानी है ये उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। सनकादिक भगवान ने कहा भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्ी प्रेम धरत्री भवरू गंत्री साष्ठ स्व सुधर्य संश्रया नि वैष्णव भक्तों के अंतकरण में गोविंद के स्वरूप को प्रकट करने वाली हो भवरो का समन करने वाली हो अनन्य प्रेम को प्रदान करने वाली हो ऐसी है भक्ति महारानी आप निरंतर वैष्णवों के हृदय में निवास करो भक्ति ने सबके हृदय में निवास किया ज्ञान वैराग्य के सहित निवास किया भैया तात्पर्य है कि सत्संग से हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का अखंड निवास होता है नारद जी ने कहा हमारी समस्या का समाधान तो हो गया ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रतिष्ठा सब में हो गई किंतु एक बात बतावे क्या किसी पापी मनुष्य का उद्धार भी कथा सुनने से हो जाता है क्या नारी सनकादिकों ने कहा जीते जी नहीं मर के कोई भयंकर प्रेत हो जाए और प्रेत योनि में पढ़कर भी कथा सुन ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है बहुत से पढ़े लिखे लोग कहते हैं भूत प्रेत होता ही नहीं और महाराष्ट्र में तो एक कानून पारित हुआ इसके विरोध में वो तो स्वामी श्री गोविंद देव गिरिजी ने प्रयास किया और बहुत तब उसमें कुछ संशोधन हुआ नहीं तो भूत पिशाच नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे उस कानून के अनुसार तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते क्यों आप अंधविश्वास को बढ़ावा देते भूत पिशाज निकट नहीं आ हाँ, ये हो सकता है कि कोई इस नाम से छल करे ठगे ये बात तो हो सकती है लेकिन यह योनी होती है हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा आई है यह योनी होती है आप लोग कहेंगे किसी ने देखा है भूत प्रेत किसने देखा है ऐसे अनेक लोग दिखाई पड़ जाएंगे जिन्होंने जो कहेंगे कि हाँ हमने ऐसी कुछ आकृतियों को देखा है लोग कहते हैं भय में भूत होता है भय का भी भूत होता है ये जो महीना होता है विशेषकर क्वार का महीना इसमें सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है चार तीन चार बजे का उस समय गायों को घास चराने के लिए निकलते गांव में उधर बुंदेलखंड में कहते पसर चराना तो बच्चों को भी बड़ी उत्सुकता होती है एक बार हम भी गए गैया थी घर की लेके चले गए और भी लोग थे तो एक पेड़ उसकी छाया ऐसी लग रही थी दूर से बिल्कुल ऐसी इतना बड़ा मुंह फैलाकर कोई बैठा है डर के मारे गाय बहुत आगे चली और जब तक अंधेरा रहा तब तो तक तो तो बिल्कुल ऐसे लगा कि कोई बहुत विशाल काया आदमी ऐसे मुंह खोल के खड़ा है और जैसी उजेला हुआ तो क्या दिखाई पड़ा कि वो एक पलास का पेड़ था उसमें ऐसी डालियां ऐसी थी इस तरह की आकृति उसकी थी पुराने पलास के पेड़ की ढाक के पेड़ की लगता था कि कोई आदमी आज फैला खड़ा है था वहां कुछ नहीं उजेला हुआ तो पता चल गया ऐसा भी होता है भय का भी भूत होता है लेकिन भूत प्रेत योनी भी होती है शायद सबको विश्वास ना हो पर बिल्कुल ट्यूबलाइट के प्रकाश में हमने आठ दस ऐसी आकृतियों को देखा है, जहां बैठे वहां भी खूब ट्यूबलाइट जल रहा है और चौक में भी दो दो ट्यूबलाइट जल रहे हैं अंधेरा नहीं और प्रत्यक्ष हमने देखा और इतनी डरावनी आकृतियां थी कि देख के जनवरी का महीना था शरीर में पसीना पसीना होगा भागवत की कथा के लिए एक जगह गए थे जयपुर की बात तो होती है नहीं तो हमारी शास्त्रों की कथाएं भी झूठी हो जाएंगी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बंबई में रह के साधन में उस समय लग गए थे पर क्रांति के आंदोलन से जुड़े थे बाद में कुछ साधन भजन में लग गए थे तो चौपाटी क्षेत्र जो मुंबई का है वहां बैठकर एक ब्रेंच पर बैठ कर के भाई माला जप रहे थे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इस मंत्र को जप रहे थे वो और उसी समय एक सज्जन जो वेशभूषा से पारसी लगते थे वे सामने खड़े दिखाई पड़े बहुत देर तक खड़े थे अंत में भाई जी ने कहा कि भगवान आप खड़े कैसे हैं इतनी देर से आइये बैठिए तो वह और निकट आया बोले आप हमसे बोलते नहीं तो मैं आपसे बोल नहीं सकता था मैं कोई मनुष्य नहीं हूं मैं प्रेत हू भाई जी ने खुद लिखा हनुमान प्रसाद पोदार जी ने उसके ऐसा परिचय देती मुझे पसीना आ गया मैं घबरा गया ले आप डरिए मत आप नामजप करते हैं इसलिए आपके निकट खड़े होने से मुझे बहुत शांति मिली मैं अपने कल्याण के लिए आया हूं आपका अनिष्ट नहीं करूंगा अभी छह महीने पूर्व ही मेरी मृत्यु हुई है बंबई में अमुक मोहल्ले में अमुक नंबर का मकान मेरा आया तो आप और उसने कई प्रेत योनियों के भेद बताए बोले कुछ ऐसे प्रेत हैं जो चल फिर सकते कुछ ऐसे जो नहीं चल फिर सकते मैं बोल नहीं सकता आपने हमसे बोला तब हमको बोलने की शक्ति आई कैसे कल्याण होगा तुम्हारा तो भाई जी से उस प्रेत ने कहा कि गया जी में मेरा पिंडदान और श्राद्ध विधि पूर्वक करा दो इससे मेरी ये प्रेत यू नहीं छूट जाएगी भाई जी ने कहा कि आप तो धर्म से पारसी हैं और पारसियों में ये श्राद्ध पिंडदान आदि होता नहीं है फिर आप गया श्राद्ध की बात क्यों कह रहे हैं उस प्रेत ने कहा कि यह सब मान्यताएं यहां की हैं कि हम यहूदी हैं हम पारसी हैं हम ईसाई हैं हम मुसलमान हैं ये यह यहाँ की मान्यता है मरने के बाद सब एक ही जगह जाते हैं और सबको एक ही प्रकार की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है इसलिए चाहे पारसी हो चाहे अन्य किसी उसका हो कल्याण तो श्राद्ध तर्पण आदि से ही होगा इसलिए बिना श्राद्ध के बिना पिंडदान के मैं बटक रहा हूँ मेरा कल्याण करो तो भाई जी ने एक ब्राह्मण देवता को गया जी भेज करके उसके नाम से विधि पूर्वक श्राद्ध कराया और जिस दिन गया में श्राद्ध संपन्न हुआ उस दिन भी भाई जी समुद्र के किनारे चौपाटी क्षेत्र में एक व्रंच पर बैठकर के माला जप रहे थे उस समय फिर वो प्रेत सामने आया अब की बार बहुत सुंदर सौम्य स्वरूप में आया बोले मेरी योनि छूट चुकी है अब मैं तप से प्राप्त जो पुण्य लोग हैं उन पुण्य लोगों की ओर जा रहा हूँ उच्च लोगों की ओर जा रहा हूँ और भाई जी को उसने आशीर्वाद भी दिया कि तुमने हमको योनि से छुटा हमारा कल्याण किया तो तुम्हारा शीघ्र कल्याण हो आपको भगवान की प्राप्ति हो ऐसा भी उसने कहा तो उस पारसी प्रेत ने स्वीकार किया कि जन्म से सब सनातनी हैं। बाद में अलग अलग मान्यताएं हो गई वस्तुतः जन्म से सब सनातनी हैं, इसलिए सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए उसी में जीवों का लाभ है तो शनका दि कोने का कोई अधोगति को प्राप्त जीव है वो भी यदि प्रेत आदि की उनमें पड़ा हुआ जीव भी कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है इससे यह मत सोच लेना कि अब तो ठीक है बात समझ में आ गई कि प्रेत बनके भी कथा सुनने से कल्याण हो जाता तो हम प्रेत बनने के बाद ही कथा सुनेंगे ऐसा मत सोच लेना कहीं कोई दूसरे गोकर्ण कथा सुनाने आए ना आए क्या ठिकाना इसलिए ऐसा काम करो ही क्योंकि प्रेत बनना पड़े कथा न सुनने से ही प्रेत बनना पड़ेगा आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी बहुत दुराग्रह के कारण भगवान ने यति रूप में प्रकट होकर एक फल दे दिया फल बंध्या गाय को खिला दिया पत्नी ने धुंधुली ने अपने पति आत्मदेव के साथ छल किया सहेली के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया और नाम भी उसने स्वयं ही धुंदुकारी नाम रखा तीन महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया गाय ने बछड़े को न जन्म देकर बालक को जन्म दिया यह एक आश्चर्यजनक घटना थी बहुत लोग देखने आए उस बालक का स्वरूप तो देवता के समान अत्यंत सुंदर था कान गाय के जैसे लंबे थे इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला भागवत की कथा किसने कही जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ उसने भागवत की कथा कही इसका मतलब जो गोवत्स है गाय का पुत्र है वही दूसरों का कल्याण कर सकता है जो गोकर्ण होगा वही सबका कल्याण कर सकेगा अब गोकर्ण कौन बनेगा जो गाय के पेट में निवास कर चुका हो अर्थात गो माता को मातृभाव से जिसने अंगीकार कर लिया हो ऐसा साधक ही गोकर्ण है और वह जब कृपा करेगा तब बंधन से मुक्ति होगी सूर्य नारायण की आज्ञा से महात्मा गोकर्ण ने प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारियों को कथा सुनाई पहले दिन की कथा में पहली गांठ दूसरे दिन की कथा में दूसरी तीसरे दिन की कथा में तीसरी एवं प्रकारेण क्रमशः एक एक गांठ चटकती चली गई और सातवें दिन की कथा में सातवीं गांठ चटक गई और वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी ने सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद भागवती की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है सप्ताह भी धन्य है जो श्री कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाला है सप्ताह तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद भागवत सप्ताह धन्य है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है की कथा की समाप्ति में महासंकीर्तन हुआ तरलगति तया प्रहलादारी तयाधारी स्वर कुशल तया राग कर्ताजुनो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय कीर्तने ते कुमारा वक्ता व्यास शुकर प्रह्लाद जी करताल बजा रहे हैं उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं वीणा धारी सुर रि नारजी वीणा बजा रहे हैं और अत्यंत मनोहर कंठ होने के कारण अर्जुन आलाप ले रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं शन का जय जय कार्य कर रहे हैं और सुखदेव जी संकीर्तन की मंडली के मध्य नृत्य कर रहे हैं भगवान के एक एक नाम के भाव के अर्थ का प्रदर्शन अपनी भाव भंगिमा से करते हुए भागवत श्रवण की विधि का वर्णन किया गया और उस विधि में ये कहा गया कि कहा कथा सुननी चाहिए तीर्थे वापी वने वापी ग्रहेवा श्रवण मत विशाला वसुधा यत्र यहां चारों चीज हैं तीर्थ है तीर ये तीर्थ है नैमिशारिण्य महातीर्थ है एक महान सती का स्थल है सती स्थल है इसलिए महातीर्थ है वन है नैमिषारण्य का क्षेत्र है ये सब कुछ है यहां जहां विशाला वसुधा हो वहां कथा करनी चाहिए यहां विशाला वसुधा चाहे जितने लोग विराज जाए वृक्ष हैं वृक्षों की छाया है छाया में अनेकों लोग बैठ सकते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की इस महात्म्य में एक विशेष बात आई इस महात्म्य में एक विशेष बात आई कि कुछ महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष कारक, और मोक्ष कारक महीनों में आश्विन मास को भी मोक्षकारक माना गया और आश्विन मास का भी है नवरात्रि है स्वतः सिद्ध मुहूर्त है अत्यंत पवित्र अवसर है ऐसे पवित्र अवसर पर यह कथा आयोजित हो रही है स्कंदोक्त तो महात्म का सार यही है कि बज्रनाभ जी ने भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों के सहित अर्थात अपनी परदादियों के सहित बैठ कर के कथा सुनी उद्धव जी ने कथा कही और सब का कथा सुन करके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया वक्ता का लक्षण क्या है बोले अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीण पाखंडवादि शुक्र कथोच्चारे त्यादस्ते यदि पंडिता अनेक धर्मो में जिनकी बुद्धि भटक रही है अनेक धर्म विभ्रांता अनेक धर्म विभ्रांता की परिभाषा क्या है नहीं हो तो कि श्लोक हम बता देते कंठस्थ कर लो अनेक धर्म विभ्रांत पुरुषों का लक्षण अंत शाक्ता बहिस्वा सभा मध्य वैष्णवा नान रूप धरा कौला विचर मही तले यह अनेक धर्म विभ्रांतों का लक्षण हम भीतर से निष्ठापूर्वक किसी एक के भी नहीं हो पाए जहां जैसा अवसर आए वहां वैसे ही हो गए हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है गणपति सूर्य शक्ति शिव और विष्णु तो पांचों को समान भाव से भी इनकी उपासना की जा सकती है पांचों में एक को प्रधान मानकर चार को अंग मानकर भी उपासना की जा सकती है अथवा पांचों में से किसी एक की भी उपासना की जा सकती है पर हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जहां जैसा हो वैसे बन जाएं और हमारी उपासना में कहीं एक के प्रति भी दृढ़ता न होवे इसको कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता विषयी पुरुषा स्त्रियों में आसक्त पुरुषों को स्त्रीण कहते हैं पाखंडवादी हैं, सुख शास्त्र चारे त्याज्या यदि पंडिता यदि पंडिता तथा तथापि चारे त्याज्या पंडित हो विद्वान हो समर्थ वक्ता हो यदि अनेक धर्म विभ्रांत हैं, स्त्रीण हैं, पाखंडवादी हैं, तो कथा कहने का उनको अधिकार नहीं है तब किसको अधिकार है किसके मुख से सुननी चाहिए विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्री कृत दृष्टान कुशलो धीरा वक्ता कार्यों कार्योतिष कैसा वक्ता करना चाहिए विरक्ता केवल स्वरूपेण विरक्त ना अपितु स्वभावे नाप विरक्ता, विरक्ता स्वरूप से विरक्त तो हम भी हैं है? स्वरूप और स्वभाव बाहर भीतर से विरक्त हो ये जो वेशभूषा है ना ये बाहर की विरक्ति की है बाहर से भी विरक्त हो और भीतर से भी विरक्त हो विरक्त माने क्या होता है रक्तो राग विगत रक्तो राग जिसमें से राग सर्वथा समाप्त हो गया आसक्ति न हो किसी पदार्थ के प्रति विरक्त है विरक्त होना चाहिए स्वरूप और स्वभाव दोनों से विरक्त हो विरक्त वैष्णव वैष्णव होना चाहिए पंच संस्कार संपन्न वैष्णव होना चाहिए संपन्न वैष्णव होना चाहिए विरक्तो वैष्णवो विप्राहा ब्राह्मण होना चाहिए वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वेदादि शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य को समझने वाला होना चाहिए और क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को बड़ी सरलता से समझाने में कुशल होना चाहिए धीरा छिछले स्तर से कोई बात न करे किसी बात को बढ़िया से जमा के कहे पूर्वक कहे अंतिम है अति निष्प्रिया निष्प्रह और अति निष्प्रह निष्प्रह माने निर्लोह और अति निर्लो माने कुछ चाहता ही नहीं स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहता अति निष्प्रिय होना चाहिए ये वक्ता का लक्षण है भगवन् भगविपेक्षदो दीने सुसा कंपोया बहुधा बोधन चतुरा वक्ता सम्मानितो मुनि भी जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई हो भगवन मती ही अनपेक्षा किसी से कुछ न चाहे अरे संसार से तो नहीं चाहे संसार को बनाने वाले से भी कुछ न चाहे भगवान मतिर अनपेक्षा सुरहिदा सबका हित हो दीनों पर कृपा करने वाला हो दीने सुसानुकंपो यहा बहुधा बोधन चतुरा क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय को अनेकों प्रकार से सरलता पूर्वक समझाने में कुशल हो ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति सम्मानित तो मुनि भी मुनियों के द्वारा भी ऐसे वक्ता का सम्मान होता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की भागवत के मूल मंगलाचरण का स्मरण किया गया जन्माद्यस्य जन्मादरतस्वराट तेने कव मुह्यूर तेजो वारी मृदा यो मृा धाम सदा निरस्तुहुक सत्यम पीमह इस भागवत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में परम सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण किया गया है परम सत्य भगवान हैं उनका हम ध्यान करते हैं जिन भगवान के संकल्प से इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार की क्रियाएं हो जाती हैं जो भगवान सत्स्वरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अनुगत है सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं जो भगवान अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं जिस वेदक ज्ञान के संबंध में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी मोहित हो जाते हैं ऐसे जो भगवान हैं वे ही परम सत्य हैं जागृत स्वप्न सुसुप्त रूपाय सृष्टि का अधिष्ठान है और परमार्थ परतत्व के रूप में सत्य के रूप में प्रतिष्ठित जो सत्य सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उनमें प्रतिष्ठित होने के कारण सत्य स्वरूप भगवान में प्रतिष्ठित होने के कारण जगत भी सत्य है ऐसे जो परम सत्य स्वरूप भगवान हैं जिनकी सत्ता से जगत भी सत्य अनुभव में आता है उन परम सत्य भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं उनका ध्यान करते हैं बोलो सच्चिदानंद भगवान की भागवत के अनुबंध चतुष्ट का किया गया। परमो निर्मत सदाम। वास्तवमत्र श्रीमद्भागवते महामुन पर शुश्रूषुण ये वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल है सुखदेव जी के मुखारविंद बिंद से स्पर्श होने से इसकी मधुरिमा और अधिक बढ़ गई है ऐसे भागवत रस को हे दसिको भाव को अब बारंबार पियो क्योंकि यह धरती पर ही सुलभ है अन्यत्र नहीं है निगम कल्प तरो गलितम फलम सुक मुखादम द्रव संयुतम गगवतम रसमाल मुहूर हो रसिका भूवि भावुका हे रसिको हे भावुको यह रस धरती पर ही सुलभ है क्योंकि स्वर्गे सत्य च है वैकुंठे अतः पिवन्तु सदभाग्या मा मुत कर स्वर्ग में नहीं सत्यलोक में नहीं कैलाश में नहीं वैकुंठ में भी अरस नहीं इसलिए हे भाग्यशालियों बारं बारंबार बारम्बार पियो ये धरती परि सुलभ कथा सबको सुननी चाहिए सबको सुननी चाहिए मनुष्य मात्र को श्रवण करना चाहिए कथा के बिना जीवन जीवन नहीं है किसी को अच्छी श्रेणी का मनुष्य बनने की इच्छा है तो उसे सत्संग करना चाहिए कथा सुननी चाहिए बिना कथा सुने जब मनुष्य ही नहीं बना जा सकता है तो महात्मा तो कोई बनेगा ही कैसे इसलिए भैया प्रत्येक मनुष्य को तो कथा सुननी ही चाहिए इन संतों को और ज्यादा सुननी चाहिए संतों को ज्यादा सुननी चाहिए अन्यथा न माने हम अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं जब से विरक्तों के समाज में धीरे धीरे कथा श्रवण का अभाव आरंभ हुआ तभी से उनके जीवन में अनेक प्रकार के दोषों का आना आरंभ हो गया उनकी विरक्ति को न्यून बनाने वाले दोष आ गए इसलिए मुमुक्षु के लिए मुमुक्ष माने जो संसार चक्र से छूटना चाहता है ऐसे मुमुक्षु साधकों के लिए विरक्तों के लिए तो कथा सुनना अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है हमारी यदि चले हम चलाना नहीं चाहते लेकिन एक बात है। हमारी यदि चले तो हम तो कानून बनता हो तो कानून बना दें प्रत्येक मठ मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक घंटा कीर्तन करना होगा एक घंटा कथा सुननी वातावरण बदल जाए। वैसे प्रपंच की चर्चाएं चलती रहेंगी अब कथा शुरू हुई कि कोई सो जाएगा कोई उठ के चला जाएगा किसी को काम की याद आ जाएगी यही बात कीर्तन में है यही बात कथा में है तो कथा कीर्तन से विमुख होने के कारण हमारे चित्त की स्थिति क्या है हम खुद अपना आत्मनिरीक्षण करें बहुत आवश्यक विरक्तों का धर्म क्या है विरक्तों का धर्म सनकादिक भगवान दिखा रहे हैं कितनी बड़ी आयु है लेकिन सदा बालक के समान रहते हैं बालक के समान विरक्त को निर्मल होना चाहिए कहां रहना चाहिए विरक्त को किस आश्रम में रहना चाहिए किस तीर्थ में रहना चाहिए नेमिशारण में, में, में रहना चाहिए कि वृंदावन में रहना चाहिए कि चित्रकूट में रहना चाहिए कि अयोध्या में रहना चाहिए कि काशी में रहना चाहिए कहाँ रहना चाहिए सदा वही कुंठ निलया सदा भगवान में ही रहना चाहिए वृंदावन अयोध्या काशी कहीं भी रह गए और चित्रवृत्ति संसार में लगी हुई है तो हम संसार में ही है भोगों में विषयों में कहा रहना चाहिए सदा भगवान में रहना चाहिए और राम जी सदा सर्वदा भगवान में रहने का एकमात्र साधन है कथा। कथा कीर्तन के माध्यम से चित्त की स्थिति निरंतर भगवान में रह सकती है अन्यथा चित्त की स्थिति भगवान में नहीं रहेगी चाहे जो लाख उपाय कर लो आप चित्त की निरंतर भगवान में स्थिति बनी रहे इसका एक ही साधन है निरंतर नाम जब संकीर्तन और कथा श्रवण यही इसका साधन और कोई साधन नहीं सदा वही कुंठ निलया हरि कीतन तत्परा विरक्तों की जीवनी है लीलामृत रसोन्मत्ता लीला कथा के रस में मतवाले बने रहे झूमते रहे और कथा विरक्तों का तो प्राण ही कथा है एक महात्मा कहीं कथा कह रहे थे तो कथा के आयोजक जो महंत जी महाराज थे उनसे उन संत वक्ता ने पूछा कि आप कभी कथा में नहीं आते क्या कारण अरे बोले तो साधुओं को थोड़ी कथा सुननी चाहिए विरक्तों का काम कथा सुनना नहीं तो ग्रहस्तों का काम ग्रस्त लोग सुने कथा सुनना साधुओं का काम नहीं कीर्तन करना साधुओं का काम नहीं भजन करना साधुओं का काम नहीं तब क्या काम है बताओ फिर क्या काम बाकी रह गया झूठ बोलना प्रपंच करना यही काम है क्या सच्ची बात है कहीं वक्ता के रूप में यदि हम रहे होते और हमारे सामने किसी आयोजक ने बात कह दी होती हम उसी क्षण वहां से चल देते हम एक मिनट नहीं रुकते होते ये स्थिति हमारी है इसलिए सदा वैकुंठ निलया कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथाइक जीविना और क्या करते हैं दिन भर दिनभर हरिशरण मित्य निषा मुखे वच अत काल साम जरायु सुमादे हरिशरण हरिशरण हरिशरण हरिशरण ये पंचाक्षर महामंत्र निरंतर गूंजता रहता है उनकी वाणी से शर्णम शर्णम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी, ,हरी शरण Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam. हरी शरण हरी शरी शम हरी श हरी शो हरी श हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण हरे शरण हरे शरण हरी शरणम और कोई दूसरा काम नहीं यही काम है हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक महान गरिमामय आचार्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज वे तो संतों को एक ही आज्ञा दे रहे हैं राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज रे राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो रो का राम सुमिर राम सुमिर य य यही तेर का राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग माया को संग सभी क्या ये हरिजू की शरण लाग माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग जगत सुख माने मिथ्या झूठो सब साज है स्वगत सुख माने मिथ्या मान सब साज है राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है राम सुमिर राम काहे पर करत मान स्यों धन पिछान काहे को करत मान सपने जो धन पिछान काहे पर करत मान सो धन पिछान काहे बारू केसी भीत तैसे वसुधा को राज है बारू खी बीत ते से को राज है बारू खी भीत ते वसुधा को राज है। बसुधा को राज है नानक जन कहत बात बीनसी जई है तेरोग नानक जन कहत दात बीनसी जई हे तेरोग नानक जन कहत बात बिनसे जई है तेरो तेरोग जन कहत दात बिनसे जई है तेरो बिनस जय तेरोगन छि गयो काल तेस जात आज है छन करी गयो काल तेस जात आज है राम सिमिर राम सिमिर यही तेरो काज का राम सिमिर राम सिमिर यही तेरो काज है राम सिमिर राम सिमिर यही तेरो काज है राम सुमेर यही तेरो काज राम सुमे राम सुमेर यही तेरो यही धर्म है इसलिए भैया ये सुलभ है जो चीज जहां सुलभ है वहां ले लो नहीं तो नहीं मिलेगी जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग नहीं करता उसके भार से ये पृथ्वी माता पीड़ित होती है नरम पशु समम भू विभार रूपम उस मनुष्य को अधिकार है वो पशु के समान है वो धरती का बोझा है जो मानव शरीर प्राप्त करके कथा नहीं सुनता सत्संग नहीं करता इसलिए मुहू रहो रसिका भूविभाव का हे रसिको हे भाव को, बार बार पियो क्योंकि रस पृथ्वी पर ही सुलभ है नैमिशारण में सूत जी सुंदर सुभद्र वेदी पर विराजमान हैं, शौन का उनके चरणों में उपस्थित हैं हैं, और वे पूछ रहे हैं, हे भगवान आप कृपा करके यह बता जीवों का अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक कल्याण कैसे हो तत्र त्र जसायुष्म भवता एकांततः निश्चित श्रेय तुमसी जीवों का अत्यंत कल्याण कैसे हो प्रायः अल्पायु मनुष्य हैं थोड़ी आयु और अनेक प्रकार के दोषों से ग्रसित हैं मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या युपद्रुता, आलसी भोजन में आलसी नहीं सत्संग में आलसी हैं, भजन में आलसी हैं, कथा कीर्तन में आलसी है गोसेवा में आलसी है पहला दोष दूसरा दोष सुमंद मती है महत्पुरुषों की सनिधि प्राप्त करने पर सत्संग करने पर भी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला पाती ये दूसरा दोष है महदाश्रय ग्रहण करने पर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तीसरा दोष है मंद भाग्या महात्पुरुषों की सनिधि प्राप्त करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट नहीं कर पा रहे हैं चौथा दोष से अनेक प्रकार के प्रपंच लाद रखे हैं अपने ऊपर उपद्रवग्रस्त जीवन प्रपंची जीवन ये दोष मनुष्य का कल्याण नहीं होने देते और इनमें प्रधान दोष है सत्संग में प्रमाद, में प्रमाद साधन में प्रमाद साधन में प्रमाद सत्संग में प्रमाद न करे तो उसके कल्याण में कोई बाधा नहीं है चाहे जो युग हो आप लोगों ने महाभारत की कथा में सुना होगा एक महीने महाभारत की कथा हुई थी आपको स्मरण होगा तो आपने सुना होगा महाभारत में एक ऐसे ऋषि हैं जो मृत्यु को ही नकार रहे हैं वो कहते मृत्यु है ही नहीं मृत्यु है ही नहीं मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं ऋषि का नाम है सनत सुजात सनत सुजात ऋषि कहते मृत्यु है ही नहीं धरतराष्ट्र ने कहा नहीं ये बात बिल्कुल गलत है मृत्यु नहीं है तो फिर क्यों कहा जाता है फिर तो पिंडदान श्राद्ध और अंत्य खत्म हो जाएंगी ये आप कैसे कहते मृत्यु नहीं है बहुत अच्छी बात सनत सुजात ऋषि ने कहा बहुत विस्तृत प्रकरण है पूरा प्रकरण देखने योग्य है उसमें सनत सुजात महर्षि ने कहा जिस शरीर को लेकर मृत्यु और जन्म का व्यवहार होता है वह जीवित है कब वो तो मरा हुआ ही है ध्यान में आई बात ये तो मुर्दाई है आत्म चैतन्य की शक्ति से उसके प्रभाव से इसमें चेतना दिख रही है आंख देख रही है कान सुन रहे हैं हाथ हिल रहे हैं पैर चल रहे हैं ये तो मुर्दाई है तो मरे हुए का क्या मरना ये तो पहले से मरा मराया है मुर्दाई है तो मरे का क्या मरना और जीवात्मा अविनाशी है अजर अमर है तो वो अविनाशी वो मरने वाला है ही नहीं तो उसका क्या मरना तो मृत्यु कहां हुई शरीर तो मरा हुआ ही है वो आत्मा को मरने आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है तो फिर कहा हुई मृत्यु समझ में आई बात मृत्यु नहीं है तब मृत्यु है क्या हा हा धन्य है सनत सुजात ऋषि कहते प्रमाद ही मृत्यु है और प्रमाद क्या है बोले भगवान को भूल जाना यही प्रमाद है भगवान की याद न करना इसी का नाम है मृत्यु जितनी देर हमने भगवान की याद न की उतनी देर मरे रहे मर गए उतनी देर के लिए और भगवान की याद बनी हुई है यदि हर पल हर क्षण याद बनी हुई है तो हम हर पल हर क्षण जीवित हैं जितनी देर हम नाम जप करते हैं कीर्तन करते हैं सत्संग करते हैं गो माता की सेवा करते हैं उतनी ही देर हम जीवित रहते हैं बोलो भक्तवत सल भगवान की तो ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि हम लोग नवरात्रि के पावन अवसर पर कम से कम चार घंटा तो चौबीस घंटे में अवश्य जीवित रहने वाले हैं क्योंकि तो चार घंटे तो दूसरा काम करना नहीं कथा ही सुननी है तो चार घंटे तो हमारा जीवन पक्का है यदि वो चार घंटे वाली कथा का चिंतन शेष बचे हुए बीस घंटों तक चलता रहे तो फिर मृत्यु हमें छू नहीं सकती है मृत्यु हमको कैसे स्पर्श करेगी मृत्यु हमारा स्पर्श नहीं कर सकती है इसलिए साधन में प्रमाद सत्संग में प्रमाद भगवत भागवत गौ सेवा संत सेवा में प्रमाद इसी का नाम है मृत्यु प्रमाद को त्याग दे बस काम बन गए आलस्य न कर क्या कहें हम बहुत दृढ़ता से कह नहीं पाते हैं जितनी दृढ़ता से हमें कहना चाहिए क्योंकि उतनी दृढ़ता से हम स्वयं कर नहीं पा रहे हैं इसलिए कह नहीं पा रहे हैं अन्यथा चाहे जैसी अवस्था हो समय से जग जाना चाहिए सोने में भले ही चाहे जितना विलंब हो जाए पर निद्रा का त्याग हमें समय से कर देना चाहिए ब्रह्मवेला की निद्रा सारे पुण्यों का क्षय करने वाली है ब्रह्मवेला में जग कर भगवत चिंतन करें कथनचित शरीर में कोई बहुत भारी कोई ऐसी पीड़ा आदि हो कि हम उठ नहीं पा रहे हों तो भी निद्रा का त्याग तो कर ही दें हाथ पैर धोकर के भगवत स्मरण करते रहे लेकिन हम लोग हर समय प्रमाण कोई ना कोई बहाना तो हर समय आज रात बहुत ज्यादा हो गई आज थके बहुत थे और आज तो पानी बहुत बरसरा कहाँ जाए गर्मी बहुत तेज पड़ रही है सवेरे नींद अच्छी आती है ठंड में भी यही बात है चार बजे महाराज रजाई छोड़ने का साहस कोई करे वो भाग्यशाली है नहीं महाराज सवेरे रजाई नहीं छोड़ी जाती तो हर समय कोई ना कोई बहाना सवेरे भी बहाना शाम को भी बहाना बहाना बहाना बहाना दोपहर में में भी भी रात्रि को लेकिन मौत के के आगे कोई चलने वाला नहीं नहीं है हम लोग संसार कार्य बहानेबाजी करते लेकिन भजन साधन का काम आवेगा वहां जरूर बहाना कर लेते हैं यही मनुष्य के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है इसलिए सत्संग करने वाले व्यक्ति को हृदय से निश्चय कर लेना चाहिए हम अपने साधन में प्रमाद नहीं करेंगे ये निश्चय कर लिया तो फिर सारे दोषों की निवृत्ति अपने आप हो जाती है हे सूत जी महाराज आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाइए क्योंकि भगवान के मंगलमय चरित्र ही कलीमल को दूर करने वाले हैं सारे दोषों को समाप्त करने वाले हैं कलिम् क्षेत्रेस्म वैष्णवे वयम आसीना कथायां सक्षणारे ये कलिकाल आ गया है ऐसा जानकर इस वैष्णव क्षेत्र का नैमिषारण्य की भूमिका हम लोगों ने आश्रय लिया है और एक हजार वर्षो में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली है लेकिन यज्ञ तो बहाना है वस्तुतः एक हजार वर्षो के कथा सुनने की प्रतिज्ञा करके हम लोग बैठे एक हजार वर्षों तक कहीं नहीं जाएंगे यही बैठ कथा सुनेंगे महात्मा इसीलिए संकल्प लेते नहीं बिना संकल्प के कुछ हो नहीं पाता है महात्मा तो महात्मा है मनाया यहाँ रहे फिर अपना आसन बासन उठ गया बोले नहीं नहीं चलो तो हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार से काम बोले हम तो पूरी जाएंगे ऐसे घूमते रहते हैं घूमने फिरने वाले लोग जहाँ पैदा हुए वहां से जब निकल पड़ते हैं तो फिर कहीं जमते नहीं महात्माओं का कहीं पर टिकता नहीं घूमते रहते हैं घूमते घूमने फिरने में यदि कथा कीर्तन सत्संग न हो तो घूमने फिरने वालों का साधन बिल्कुल नहीं बनता कई बार तो घूमने फिरने वालों के घूमने फिरने का एकमात्र उद्देश्य उद्देश्य रह जाता भोज भंडारा दक्षिणा बस और कोई उद्देश्य नहीं हरिद्वार में एक जगह हम गए तो एक महात्मा हमको मिले हम बड़ा आश्चर्य हुआ हमने कि आप कैसे यहां आप हमसे पूछ रहे आप कैसे यहां बाराघाट वाले महन भी हमारे साथ में बोले हमें आश्चर्य जोड़ा कि आप यहाँ कैसे तो हमने कहा हमको तो विशेष आग्रह बुलाया गया तब हम आए तो भाई आप लोग बड़े लोग आए और हमको तो सब भारतवर्ष में कब कहां क्या भंडारा होता हमको सब पता है कैसे बोले अभी फुर्सत नहीं दोपहर हम अपनी डायरी लेके आएंगे तो उत्सुकता हमारे मन में भी थी तो आए महात्मा कर उन्होंने डायरी दिखाई चैत्र से लेके फिर चैत्र तक पूरे लेकर तो हमारे, हमारे भी सब निश्चित है किस स्थान में किस महंत की आचार्य की कौन तिथि है कौन कब भंडारा होता सब लिखा हुआ महाराज सब लिखे थे उसमें तो नरसिंह चतुर्दशी का भंडारा नरसिंह धाम हरिद्वार वो लिखा था और ये भी उनको याद था कहा क्या मिलता है ये भी सब उनको याद था सब रास्ते याद थे तो एक बड़ा रोचक प्रसंग रहा हमारे लिए तो कभी कभी हमें भी स्मरण में आ जाता है यह निरुद्देश भटकना सत्संगार्थम सत्संगार्थम समायाता दृशुस्तत्र नारदम घूमते हैं किस लिए सत्संग, समायाता, सत्संग के लिए सत्संग हो तो घूमें और सत्संग न हो तो घूमने की कोई जरूरत नहीं श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज जीवन के अंतिम क्षण तक रह गए ऋषि ऋषिकेश में लेकिन कभी नीलकंठ महादेव का दर्शन करने नहीं गए हरिद्वार में नीलकंठ महादेव ना ऋषिकेश में नहीं गए दर्शन करने क्या नीलकंठ महादेव से प्रेम नहीं था उनका क्यों नहीं गए दर्शन करने स्वामी जी की एक ही प्रतिज्ञा थी एक ही निश्चय था जहां सत्संग के लिए बुलाया जाएगा वहीं जाना है जहां सत्संग नहीं वहां नहीं जाना सत्संग हुआ छोटे से छोटे गांव में चले गए जंगल में चले गए सत्संग में हुआ तो बड़े से बड़े तीर्थ में नहीं गए ये बात और कोई बात हाँ नीलकंठ में लोग सत्संग रख लेते तो स्वामी जी चले जाते वहां दर्शन भी कराते हमारे जीवन का विचरण का उद्देश्य संतों का दर्शन सत्संग हम भगवान की ओर आगे बढ़े यह हमारे भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए श्री लाल की और ये साधन कब बनता है एक जगह रहकर साधन बनता है एक हजार वर्ष एक हजार वर्ष तक कहीं नहीं जाना है संकल्प लेकर बैठ गए इसलिए महात्मा लोग चातुर्मा कर लेते हैं कि चलो चार महीना कहीं नहीं जाना पड़ेगा एक वर्ष कहीं नहीं जाएंगे दस वर्ष कहीं नहीं जाएंगे पंद्रह वर्ष कहीं नहीं जाएंगे और बहुत से महात्मा क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं कि इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे फिर साधन अबाध गति से चलता रहता है बड़ी सरलता पूर्वक साधन चलता रहता है और ऐसे भी महात्मा होते हैं जो सत्संग का संकल्प लेकर विचरते हैं उन्हें सत्संग तो मिलता ही है और उनका साधन भी कहीं नहीं छूटता ऐसे भी महात्मा जैसे पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज उनके साथ रहते थे एक संत महाराज सिया सियाराम, सियाराम, राम सी सी श्री सीताराम सिया सी करते रहते थे आपने दर्शन किया होगा नहीं किया हम एक यात्रा में साथ रहे तो हमने बहुत निकट से देखा अठासी में या नवासी में सतासी अठासी में कुंभ था प्रयाग का तो महाराज जी के साथ पूज्य बक्सर वाले महाराज जी सियाराम सियाराम वो महात्मा मोहनदास जी और गोरेदाऊ जी के महंत श्री हरिदास जी समय वे अधिकारी थे अधिकारी अधिकारीहरिदास जी और अपने राम और एक मूर्ति थे विपिन बिहारी दास जी इतने मूर्ति हम लोग वृंदावन से कोसी और कोसी से फिर प्रयाग नैनी वहां फलाहारी जी का दर्शन किया वहां कुछ एक दो दिन निवास किया फिर कुंभ में आ गए तो हमने उन महात्मा को देखा सियाराम सियाराम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की संपूर्ण रसोई बना लेते अपने हाथ से केवल उनकी नहीं दस पंद्रह मूर्ति की रसोई बना लेते पाठ करते रहते जप करते रहते ब रसोई भी बनती रहती सियाराम सियाराम छोड़कर दूसरी चीज बोलते नहीं और ट्रेन में भी हमने देखा कि सब ट्रेन में आकर लेट गए वो अपनी मानस जी की पोथी विनय पत्रिका कविता पाठ कर रहे हैं सब सो रहे हैं वो टॉर्च कर लेते अपना तो तो निकट से ये ये देखने का अवसर मिला कि ये कैसे महापुरुष तो बक्सर महाराज जी को तिलक करने की फुर्सत भी मुश्किल को मिल पाती लोग घेरे रहते अब प्रश्न कर दिया तो उसी में बताने लग गए तो बार बार चंदन सुख जाता फिर जल छोड़ते और वे इतनी भीड़ में भी सारी सेवा करते हुए प्रमाद शून्य होकर साधन करते ये उन संत को हमने अपनी आंखों से देखा ऐसे महा क्यों ऐसा कैसे संभव है बोले ऐसा इसलिए संभव है कि उन महापुरुष ने साधन में प्रमाद का त्याग कर दिया बात तो एक हजार वर्ष का नियम लेकर के हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं क्योंकि महात्माओं का समय तो कथा सुनने के लिए ही है अब तो प्रसन्न हो गए सूत जी उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया मंगलाचरण किया और कहा कि हे ऋषियों सबसे पहले परम धर्म के स्वरूप को समझो क्योंकि परम धर्म का आश्रय लिए बिना जीवों का कल्याण संभव नहीं है परम धर्म क्या है सबई पुंसान परो धर्म य भक्ति रधो आहि आ प्रतिहता परम धर्म वही है जिसका अनुष्ठान करने से भगवान के चरण कमलों में निष्काम भक्ति हो कैसी भक्ति अहेतु भक्ति जिसमें कोई हेतु ना हो कामना ना हो और अप्रतिहता भक्ति जो भक्ति किसी भी अवस्था में बाधित ना हो अवाध गति से निरंतर चलने वाली हो उसी को परम धर्म कहते हैं जिसका अनुष्ठान करने से अहित की अप्रतिहता भक्ति प्राप्त हो जाए और उस निष्काम भक्ति से उस अवाधिता भक्ति से निष्काम ज्ञान अप्रतिहत निष्काम ज्ञान अप्रतिहत निष्काम वैराग्य प्रकट होता है और इसी से जीव का कल्याण हो जाता है ऋषियों पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति मानव जीवन का उद्देश्य है और उस पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप को जीव ठीक से समझ नहीं पाता है पुरुषार्थ चतुष्टय जानते हैं ना चार चीजें धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं चर्चा तो सब करते हैं पर उसके स्वरूप को ठीक से न समझ पाने के कारण गड़बड़ी आ जाती है प्राय मान्यता लोगों की जो है धर्म का फल अर्थ है धर्म का फल क्या मानते हैं अर्थ मानते हैं ठीक है धर्म का फल अर्थ है तो अर्थ का फल क्या है तो तुरंत कह देंगे कि अर्थ का फल काम है अपनी इच्छाओं को पूरी करो ये अर्थ का फल है अब हम पूछ रहे हैं क्या काम का फल मोक्ष है कामने कामना इच्छा क्या इनका परिणाम मोक्ष है नहीं है काम क्रोध मद, लोभ, सब नाथ नरक के पन्त इन परिहरी रघुवीर भजहू भजही जही संत इन परिहरी रघुवीरही भजऊ भज संत तब तो मोक्ष तो नहीं मिला काम से फिर क्या समझना चाहिए बहुत सुंदर व्याख्या है सदा स्मरण में बनाए रखने लायक चर्चा है धर्म का फल अर्थ नहीं है धर्म का फल क्या है धर्मस्य यापर्ग नोपक धर्म का फल अर्थ नहीं है धर्म का फल है मोक्ष संसार चक्र से छूट जाना शरीर संसार से वैराग्य हो जाए भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए संसार से छूट जाएं, मुक्त हो जाएं, ये धर्म का फल है अब अर्थ किसके लिए धर्म का फल है मोक्ष और अर्थ किसके लिए कहते अर्थ धर्म के लिए है अर्थ जो है वो धर्म के लिए है हम अपनी पुण्य लक्ष्मी का उपयोग धर्म के निमित्त करें जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना धर्म न दूसर सत्य समाना सत्य तो धर्म है ही सत्यानास्ति परो धर्म लेकिन वर्तमान समय की विकट परिस्थितियों को देख करके यह स्वीकार करना पड़ेगा धर्म न दूसर गोसेवा समाना गोसेवा के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है क्योंकि गाय की रक्षा होगी तो संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म सुरक्षित हो जाएगा एक गाय के नष्ट होने से संपूर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा सदाचार नष्ट हो जाएगा सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी पितरों का कव्य देवताओं का हव्य वह भी नष्ट हो जाएगा एक गाय के सुरक्षित होने से सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा और एक गाय के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा इसलिए धर्म न दूसर गो सेव समाना गोसेवा से बढ़कर इस युग का कोई दूसरा धर्म नहीं है इसलिए अर्थ जो है वो धर्म के लिए है धर्म माने गो सेवा बोलो ये बात सबकी समझ में आ जाए कि धन गो सेवा के लिए है तो एक भी गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी दिखाई पड़ेगी एक भी गाय बधिक के यहां जाएगी गोवध क्यों हो रहा है रुपयों के धन के लोभ में गोवध हो रहा है पूज्य श्रद्धे स्वामी राम जी कहते थे रुपयों के लोभ से गाय का बध किया जा रहा है गोवंश की हत्या की जा रही है रुपयों से गाय से रुपये कमाए जा सकते हैं लेकिन रुपयों से गाय प्राप्त नहीं की जा सकती सारा गोवंश नष्ट हो जाएगा तो अरब खरब रुपए देकर भी एक गाय आप रुपयों से नहीं बना सकते ये गोमांस बेचकर भारत को समृद्ध बनाने की योजना नहीं ये गोमांस विक्रय करके भारत वर्ष को महादरिद्र बनाने की योजना चल रही है छियासठ सड़सठ वर्षों से ही योजना चल रही है और यदि हम लें, तो अंग्रेजी शासन काल से कम से कम 200 सौ वर्ष वह और छियासठ सड़सठ वर्ष ये 266 सौ वर्षों से भारत को निरंतर दरिद्र बनाने की योजना चल रही है और यह योजना सफल है भारत दरिद्रता के कगार पर खड़ा है इसलिए धर्म जो है उसका फल है मोक्ष अर्थ माने जो संपत्ति है वो धर्म अर्थात गो सेवा के मूल में गोसेवा आ जाने से फिर सारे पवित्र कार्य गो सेवा का अंग बनकर के आ जाते साधु सेवा, ब्राह्मणों की सेवा अनाथ बालकों की सेवा नारियों की सुरक्षा सेवा इन सब में सब उसी का अंग बनकर आ जाते हैं एक गाय की सेवा अंगी जब बन जाती है तब तो धर्म का फल है मोक्ष अर्थ धर्म के लिए है और काम का स्वरूप क्या है बोले काम का स्वरूप है इंद्रियों को तृप्त करना नहीं आज तक कोई ऐसा मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसने सारी इंद्रियों को तृप्त कर लिया हो काम का स्वरूप क्या है बोले जीवन का निर्वाह इच्छाएँ भी जरूरी हैं इच्छाओं की पूर्ति भी जरूरी है लेकिन उतनी ही इच्छाएँ करनी चाहिए मनुष्य को जितनी उसके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी नहीं बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं जो जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है ऐसी अनेक इच्छाएं हैं अब जैसे हम उदाहरण देते हैं सोने की चैन पहनना कड़ा पहनना अंगूठी पहनना हीरे जवाहरा जड़ा हुआ नग पहनना इसका मनुष्य के जन्म से जीवन से क्या प्रयोजन है है कोई प्रयोजन हम एक करते हैं तो ये है भगवान ने सामर्थ्य दी हो करो कोई बात नहीं करते ही लोग लेकिन हम अपनी सामर्थ्य को भुलाकर ये कोशिश करते हैं ये हमारे लिए अनुचित है ये हमारे भजन में बाधा है हमारे कल्याण में बाधा है कोई इच्छा नहीं ये गाड़ी ठीक नहीं ये गाड़ी ठीक है इस शिक्षा का मनुष्य के जीवन से कोई प्रयोजन नहीं कल्याण से भी कोई लेना देना नहीं यह इच्छा वो भजन में बाधा है भगवान की प्राप्ति में बाधा है भक्त को क्या सोचना चाहिए गोस्वामी जी का भाव गोस्वामी जी महाराज को एक बार काशी नरेश ने नारायण काशी नरेश ने जब उनका पुत्र बचकर आ गया आपको कथापथ मालूम है ना शिकार खेलने गया था पुत्र और श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि वो सुरक्षित आ जाएगा जब वो सुरक्षित बचकर आ गया तो काशी नरेश ने रामाज्ञा प्रश्नावली उसी समय गोस्वामी जी ने लिखी थी जब वह बचकर के आ गया तो काशी नरेश ने विधिवत गोस्वामी जी का पूजन किया और उनको हाथी पर बिठाया हाथी भेंट किया हाथी पर बिठाया और बढ़िया सोने का होदा कसा हुआ है छत्र लगा हुआ है चमर ढुराए जा रहे हैं और गोस्वामी जी हाथी पर बैठे हैं शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो आजकल जैसे पत्रकार पूछते हैं ना कि आप टिप्पणी कीजिए आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं ऐसे ही उस जमाने के जो राजकर्मचारी थे पत्रकार ही कहें उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा कि आप तो अस्सी घाट पर रहते थे कुटिया में भजन करते थे आज आपको काशी नरेश ने हाथी पर बिठा करके आपकी इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली आपको हाथी दे दिया बैठने के लिए आपको कैसा लगा गोस्वामी जी ने कहा हो तो सदा खर को असवार तेरे ही नाम गयंद चढ़ाय हो तो सदा खर को असवार तेरे ही नाम गयंद चढ़ाए हो तो सदा कर को असवार तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो हो तो गियंदर को असवार तेरे ही नाम गयद चढ़ाय गोस्वामी जी ने कहा हम तो सदा से गधे पर बैठने लायक ही थे अभी सोने के होदा पर हाथी पर बैठने योग्य नहीं थे पर यह तो श्री राम नाम की महिमा है कि तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो ऐसी जीवन में बिना इच्छा के कोई भूत विभूत ऐश्वर्य प्राप्त हुए उसमें भगवान की कृपा का ही अनुभव करना कभी यह नहीं समझना कि मेरी योग्यता या मेरी पात्रता से हो रहा है ये साधक का स्व एक ही कामना अपने चित्त में रखना बहुत जरूरी है अब प्रभु कृपा करहू अब प्रभु कृपा ये ही भाति। सब जी भजन करो दिन सब, सब राज करो दिन राी नये विशारण में कामना कर रहे हैं मनु शत्रुपा देख हम स्वरूप भरी लो चन कहीं हम स्वरूप भर लो जने करू कृपा प्रणतारति मो केवल एक ही चीज दर्शन को ने ना तपे वचन सुन को कान मिलवे को ही तपे जी के जीवन प्राण गोवर वासी सावरे तुम बिन रहो न जाए एक भगवत प्राप्ति की कामना के तृप्त कामनाओं का त्याग ये काम का स्वरूप है और इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करने का फल क्या है जीवित रहने का फल क्या है आह जीव तत्व जिज्ञास नार्थो ये कर्म भी जीव से तत्विज्ञा नो ये कर्मी वदी तज ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति पर भगवा निति शे ज्ञाता मुनि महात्मा उसी अद्व परतत्व ब्रह्म तत्व को उसी को ब्रह्म कहते हैं उसी को परमात्मा कहते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं इसका तात्पर्य भैया मानव जीवन के रहते हुए भगवत प्राप्ति की कामना का उदय हो इच्छा का उदय हो यही मानव जीवन का फल है यमराज नचकेता से कह रहे हैं हे नचकेता यदि वर्तमान जीवन के रहते हुए तुमने परम सत्य स्वरूप भगवान को जान लिया पहचान लिया और प्राप्त कर लिया तब तो समझ लेना कि तुम्हारा मानव जीवन सफल हो गया और यदि तुमने नहीं लिया नहीं पहचाना नहीं जाना तो इससे बड़ा घाटा इससे बड़ी हानि और कोई दूसरी नहीं जीवन का फल भगवत प्राप्ति भैया यह अन्य किसी शरीर से संभव नहीं मानव शरीर से ही भगवत प्राप्ति संभव है ऐसा नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए उच्च कुल में जन्म लेना जरूरी है कोई भी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है पुरुष नपुंसक नीवा जीव चरा चर सभी भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हमारे भारतवर्ष के एक महान संत ने यह प्रत्यक्ष करके दिखाया महान संत श्री रैदास जी का जन्म चर्मकार कुल में हुआ था और उस चर्मकार कुल में जन्म लेकर रैदास जी ने भगवान का साक्षात्कार करके यह प्रमाणित कर दिया कि इस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवत साक्षात्कार संभव है शवर कुल में शवरी ने जन्म लिया था और उस कुल में भी जन्म लेकर श्री राम जी की प्राप्ति करके प्रमाणित कर दिया निषाद राज ने प्रमाणित कर दिया केवट ने प्रमाणित कर दिया इसलिए स्वयं प्रहलाद जी कहते हैं नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषि प्रीणनाय मुकुंदस्य प्रीणनायकुंदृत्म न बहुता मलया भक्तिया हरिद्यदिडंबनम बहुत सुंदर बात अमलया भक्तिया प्रियते भगवान निर्मल निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं बाकी सब भगवान के लिए विडंबना मात्र है भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं नालम द्विजत्वम देवत्वम देवता होना भी आवश्यक नहीं बहुत आचार संपन्न होना भी जरूरी नहीं इसका मतलब भी नहीं कि आचरण शून्य होना चाहिए भगवान तो प्रेम से प्रसन्न हो जाते गणिका में कौन सा व्रत था एक जीवंती नाम की गणिका थी बेस्या थी बुढ़ापा था बिचारी का बहुत दुखी थी एक बहेलिए से एक तोता खरीद लिया वो तोता किसी वैष्णव के घर का था वो सीताराम बोलना जानता था भगवान का नाम लेता था वो बेश्या पूछती मिठू कुछ बोलो तो मिठ्ठू कहता बाई जी राम राम सीताराम और कुछ बोलो बोलो गोविंद गोविंद नारायण नारायण मुकुंद मुकुंद ऐसे बोलता था अब वो बाई भी दोहराती नारायण नारायण राम राम सीताराम राधेश्याम ऐसी अनजाने में उसके पाप नष्ट होने लगे एक दिन की बात है बेचारी जीवंती बेस्या मर रही थी भयंकर जमदूत उसे दिखाई देने लगे और उसी समय उसने तोते की ओर देखा बोले मैं मर रही हूं बेटा अब तो कुछ कह जा बोला बाई जी राम राम उसने कहा बेटा राम राम और बाई जी राम राम कह के तोते ने प्राण त्याग दिए और मिठू राम राम कह के बाई जी ने प्राण त्याग दिए दोनों ही वैकुंठ चले गए सुगा पड़ावत गणिका तारी तर सदन कसाई कसाई कुल में जन्म लेकर सदन जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली इसलिए नलम दिजत्व देवत्व ऋषि प्रीणनाय न वृत्त न बहुता भक्त हरिद्य विडंबनम भगवान अमल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं बाकी तो भगवान के लिए सब विडंबना मात्र है निष्काम प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो है, भगवान प्रेम से प्रसन्न हो जाते भगवान की प्राप्ति से लाभ क्या है हम लोग हैं ही ऐसे क्या करें हर चीज में पहले फायदा खोजते हैं फायदा क्या है इससे क्या फायदा है ठीक है ये प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदों न प्रवर्तते बिना प्रयोजन के मंद भी किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता भगवत प्राप्ति से लाभ क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान जिने नहीं मिले पहले उनकी ओर देखें फिर जिन्हें भगवान मिले हैं उनकी ओर देखें सब कुछ मिल गया हो और भगवान न मिले हो तो सब कुछ मिला हुआ न मिलने के बराबर है और कुछ भी न मिला हो केवल भगवान मिल गए हो तो संसार की किसी भी वस्तु का अभाव पर व्याप्त नहीं होगा ये संसार की किसी भी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं होगा ये है भगवत प्राप्ति का फल इसलिए भिद्य ते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व क्षीयते चास्त कर्मा परावरे अथवा दृष्टवात्मने स्वरे हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाए विद्यते हृदयग्रंथि छिद्य संशया सारे संशय समाप्त हो जाएंगे जीवन में पूर्णता आ जाएगी हम रैदास जी का उदाहरण दे रहे थे रैदास जी कह रहे हैं ऐसो कछु अनुभव कहत नावे, नावे। साहेब मिले तो को बिलगा जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक तो खोजना था और पाना था और जब मिल गए तब समझ में आया कि दुनिया के कोई शक्ति हमको भगवान से आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकती हमारे सबसे निकट यदि कोई है तो वो भगवान ही है अहरनिश हम भगवान में हैं और भगवान हमारे में है हम भगवान से दूर हैं ही नहीं सबसे निकट भगवान ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे साहिब मिले तो को बिलगावे क्या है भगवत प्राप्ति का स्वरूप सब में हरि है हरि में सब है सब में हरि है सब सब में हरि है, हरि में सब है सब में हरि हरि है, हरी हैं सो है, हरी अपनों जाना जा साखी नहीं और कोई दूसर साखी नहीं और कोई दो सर हार सयाना जानन ऐसो एसो कछुनु भव कत आवे ऐसो कछुनु भव आवे साहिब मिले तो को गावे साहिब बाीगर से राची रहा बाजीगर से राजी रहा बाजी का मरम न जाना बाजी का बाी धूठ सॉँच बजी बाजी झूठ धूठ साँच बजी गर, गर। जान मन पतियाना जाना म कछु अनुभव कहत न आवे आ ऐसो आसो कछुनुब साहिब मिले तो को बिल ग साहिब कहते हमारा मन तो इस बाजीगर से लग गया बाजीगर कौन है पसारी बाजी भूल भुलाया सबका जी। ये से बड़ा जादूगर और कोई नहीं है ये दुनिया उनका जादू है उनका करिश्मा है उनका तमाशा है कहते हमने तमाशे में मन नहीं लगाया हमने इस तमाशे को बनाने वाले में मन लगाया ये बाजीगर से हमने अपने मन को लगा दिया बाजी का मर्म नहीं जाना बाजी का मर्म क्या है बाजी झूठ बाजीगर बाजी झूठ बाजीगर ये सब दुनिया झूठी है और बाजीगर सच्चा है बाजीगर सच्चा होता कि नहीं पर वो खेल दिखाता वो झूठा होता है जब जान लिया इस खेल को तो मन पतियाना फिर मन विश्वास में आ गया और फिर क्या उपलब्धि हो गई मन थिर तो कोई न सूझ मन थिर तो कोई न सुझे मन थिर तो कोई नान जान निहारा हारा रा जाने जा एक भगवान में मन के स्थिर होने के बाद द्वीत मिट जाता है नेह नानास्ति किंचना इसकी अनुभूति हो जाती है समस्त नाम रूपों में भगवान का अनुभव होने लग जाता है मन थिर न सू मन थीर हो ई जाने जानन जाानन कहरे दास विमल विवेक सुख कहरे दार विमल विवेक कहरे दास विमल विवेक सुख नहरे दास विमल विवेक सुख सहज स्वरूप संवारा सहज स्वरूप ऐसो कछुन भवका आवे ऐसो कछ नो भव आवे ऐसो कछुए नो भवका आवे छुनो साहिब मिले तो को लगावे साहिब मिले तो को बिलगा ऐसो कछनो भव आवदासी को यह विमल ब्रह्म ज्ञान हुआ इसका मूल आधार क्या था इस रहस्य से कम लोग परिचित हैं लेकिन हम इस रहस्य का बोध कराना चाहते हैं रैदास जातिस्मर महान संत थे जिन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और वे जन्म लेने के बाद जब दूध नहीं पी रहे थे तब श्रीमठ से आकर आचार्य चरण श्रीमदाद्य रामानंद आचार्य भगवान ने आकर उन्हें विधिवत वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और कहा बेटा अब माता का दूध पियो कोई हानि नहीं और गौ माता का दूध पियो कोई हानि नहीं और महाराज उस समय बालक के पोषण के लिए घर में भारतीय उसमें तो जर्सी फर्सी थी ही नहीं देशी गाय ही थी उस समय घर में गाय रखी गई और श्री रहदास जी ने अपने जीवन में भारतीय देसी गो माता के दूध दही घृत को छोड़कर और दूसरा कोई आहार ग्रहण नहीं किया ये गाय के दूध पीने की महिमा की चर्मकार के कुल में उत्पन्न रहदास जी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया ब्रह्म विद्या प्रकट कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं घर में गाय रखो सेवा करो सारे तीर्थ घर में संपूर्ण देवता घर में देवता ऋषि पितर सब तो संतुष्ट हो ही जाएंगे साक्षात भगवान जनार्दन प्रसन्न हो जाए संपूर्ण धर्म का आचरण हो जाएगा अभी स्कंद पुराण में एक कर्म विपाक प्रकरण को हम पढ़ रहे थे दो तीन दिन हुआ उसमें किस पाप के परिणाम स्वरूप शरीर में कौन सा रोग होता है किस पाप के फल से किस योनि में जाना पड़ता है तो उसमें एक विशेष बात आई उसमें आई बकरा बकरी बेचने वाला कसाई बनता है कसाया क्या आया बकरा बकरे बेचने वाला कसाई बनता बहुत उद्योग इस समय चरम सीमा पर है बकरा पालन बकरी पालन मुर्गी पालन तो बकरा पालन मुर्गी पालन ये करने वाले लोग सब के सब इस जन्म में चाहे जहाँ पैदा भय मरने के बाद जब पैदा होंगे भयंकर यम यातना भोगने के बाद चौरासी लाख भोगने के बाद फिर जब मनुष्य बनेंगे तो कसाई ही बनना पड़ेगा उनको पुराण में लिखा है हम आपसे पूछते हैं ये मछली पालन मुर्गा पालन पालन पालन पालन बकरा पालन, भेड़ पालन। ये पालन है कि उनको मांस के लिए पाला जा रहा पर बेचा जा रहा है जो जिस प्राणी का पालन करता है शास्त्र के अनुसार वह उसका माता पिता होता है आपकी वह संतान हो गई यदि आप उसको बधिक के हाथ बेचते हैं तो ये कसाई का काम आप करते हैं और को न काउ सुख दुख कर दाता जो कच हैं हा निज निज कर्म भोग सब अपना अपना कर्म सबको भोगना पड़ेगा तो ये कसाई का काम है कसाई बनना पड़ेगा गोपालन इसलिए महत्वपूर्ण तो है हमारे यहां शास्त्र में गोवंश के विक्रय का निषेध है गाय बेचने की वस्तु नहीं है यह तो दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि गाय बिक रही है कसाई खरीद रहा है और अपने को हिंदू कहने वाले लोग भी बेच रहे हैं गाय गाय बिक्री की वस्तु नहीं है गाय को बेचने से धर्म को ईश्वर को बेचने का पाप लगता है गाय बेचने की वस्तु नहीं आप बकरा बकरी पालो तो बेचने के अलावा और किस काम के और बेचने का मतलब हिंसा धन है ऐसी भैंस पालने वाले लोग समझते हैं कि चलो भाई गाय पाल बहुत से लोग कहते हैं हमने पूछा कहते महाराज जी हम गाय इसलिए नहीं पालते हैं कि गाय फिर होगी उसको आप लोग बेचने को मना करते हैं तो भैंस को बेचना चाहिए आपने जीवन भर भैंस का दूध पिया दूध देने निकली तो कसाई को बेच दिया क्या भैंस भेच को बेचना पाप नहीं है क्या हमने उसका दूध पिया है तो उसको भी बेचना धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है उसको बेचने में भी पाप है बकरा बकरी को बेचने में भी पाप है कसाई के हाथ फिर गाय को बेचना तो अक्षम्य अपराध है सबसे भयंकर पाप है भैया केवल गौ सेवा करो गोपालन करो अब भगवान ने जहाँ जिस गांव में जिस जाति में रखा है गोपालन करते हुए गौ सेवा करते हुए थोड़ा भगवत स्मरण करो और थोड़ा नित्य सत्संग करो इतना ही करो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं आपको घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाए बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो ये भगवत प्राप्ति का फल है इससे जीवन जन्म कृतार्थ हो, हो जाएगा धन्य हो जाएगा इसलिए भक्ति को आचार्यों ने आत्म प्रसाद नहीं कहा है भक्ति आत्म प्रसाद नहीं है जो संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखते हैं वे रजोगुण तमोगुण प्रधान उपासनाओं का त्याग करके शांत भाव से असू दोष से रहित होकर भगवान की उपासना करते हैं भगवान जीवों के कल्याण के लिए चौबीस अवतार लेते हैं इन चौबीस अवतारों का सायकाल प्रातःकाल स्मरण करने वाले लोग संपूर्ण प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं अब कितना सरल उपाय है चौबीस अवतारों का नाम सवेरे ले, ले लो शाम को रात में सोने के पहले ले लो तो कोई दुख ही नहीं होगा सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा फिर जाना नहीं पड़ा उन लोगों के पास कि कृपा आनी रुक गई है कृपा आनी शुरू हो जाएगी वहाँ जाके समोसा खा लो वहाँ कुल्फी खा लो उससे कृपा आनी शुरू हो जाएगी ऐसे लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा लाल धागा बांध लो पीला धागा पहन लो उससे काम बन जाएगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं केवल भगवान का आश्रय लो भगवान का स्मरण करो सारी विपत्तियों का क्षय हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों को नष्ट करने वाली स्पष्ट भागवत में लिखा है सायम प्रातर ग्रामाद काल जो भगवान के नवतारों का स्मरण करता है उसके सारे दुख छूट जाते हैं बड़ा सरल उपाय है एक छप्पे छंद भक्तमाल ग्रंथ का कंठस्थ कर लो तो बड़ी सरलता से चौबीस अवतारों का नाम लिया जा सकेगा जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवन जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवान परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कलकी व्यास प्रथु हरि अंश मन मंगल स प्रचोर यज्ञ ऋ ऋ ऋ ऋ ऋषभव्रुवर यज्ञषभ हैय ग्रीवध्रोवर जैन गंग पत्री पति दत्त कपिल देव सनका करुणा कल करुणा करो चौबीस रूप लीला रुचिर श्रीअग्रदास पद चौबीस पद श्रीदासपद इन अवतार चरित्रों को ही भागवत कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संित उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि इस दिव्य पुराण को भगवान व्यास ने प्रकट किया व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी के मुखारविंद से सूत जी कहते हमने सुना है जिस रूप में सुना है उसी रूप में हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे व्यास जी के असंतोष का चरित्र सुनाया और कैसे नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के चरित्र का उपदेश देकर के भागवत धर्म की महिमा सुनाई और कहा कि हे व्यास देव बिना भागवत धर्म के आश्रय के जीवों का कल्याण नहीं होता गर्गसंहिता में वर्णना कि जब नारद जी ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा वत्स नारद तप करो तो, तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा वत्स्य नारद तब करो सृष्टि का विस्तार करो ये गर्ग संहिता की कथा है तो नारजी बोले कि पिताजी पहले वाली आज्ञा तो बहुत अच्छी है भजन करना पर सृष्टि को बढ़ाना ये दूसरी आज्ञा हमारी समझ में नहीं आई हमारे बड़े भाई सनकाधिक हैं उन्होंने निवृत्ति धर्म को ही स्वीकार किया हमको भी उसी धर्म में जाना है और पिताजी हमारी प्रार्थना तो ये है कि आप भी ये फैलाव के चक्कर में मत पढ़ो सृष्टि बढ़ाने के चक्कर में मत पढ़ो जितने हो गए इनसे भी कहो भजन करो और आप भी भजन करो काय को दुनिया बढ़ाओ ये विशेष बात करके आप सृष्टि विस्तार मत कीजिए ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि अपने तो बात मानता नहीं हमसे भी कहता कि आप भी बाबा जी बन के भजन करो श्राप दे दिया तो पुत्र होकर अपने पिता को उपदेश देता है मैं शाप देता हूं तुम्हारा गंधर्व स्वरूप हो जाए बस ऐसी बीना बजाते नाचते गाते हुए तो नारद जी को शाप दे दिया ब्रह्मा जी ने वे उपवाहण नाम के गंधर्व हो गए पर भक्त प्रारंभ से है गंधर्व हो गए तो भी तो भक्त तो है ही है भगवान की कथा गाते हैं लेकिन हृदय में भक्ति महारानी जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए अभी उस स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाई उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान का कीर्तन करने के लिए इनको ब्रह्मलोक में बुलाया और ब्रह्मलोक में पहुंच करके कर रहे थे भगवान की लीला की प्रस्तुति पर वहां की अप्सराओं में उनका मन लग गया उनकी ओर कुदृष्टि करने लगे हाव भाव कटाक्ष से उनको अपने ओर आकर्षित कर रहे थे ब्रह्मा जी ने ऋषियों ने छाप दिया जाओ दासी पुत्र हो जाओ तब तीसरा जन्म पहला उपवरण पहले नारद फिर उपवरण फिर दासी पुत्र फिर नारद पर दासी पुत्र के रूप में भी नारद जी का जन्म हुआ कैसे हुआ बहुत ध्यान से सुने नारजी का जन्म भी कन्नौज क्षेत्र का ही है कन्नौज क्षेत्र में एक द्रुमिल नाम के गोप रहते थे कथा पुराण की है नारजी के पिता का नाम था द्रुमिल गोप वे गोभक्त थे गोपालक थे गोमाता की सेवा निष्ठापूर्वक करते थे इसलिए उस महान गोभक्त के यहां नारद जैसा संस्कार संपन्न बालक प्रकट हुआ और नारद जी के जन्म के बाद पिताजी तो कुछ लोग कहते सन चले गए घर छोड़ के विरक्त हो गए कुछ लोग कहते कि पिताजी दिवंगत हो गए जो भी हुआ हो पिता नहीं रहे और श्री नारद जी की माता एक ब्राह्मण के घर में गौ सेवा का कार्य करने लगी और नारद जी ने भी बचपन से ही गौ सेवा की और नारद जी की गौ सेवा सफल हुई गो सेवा का फल है संतों की प्राप्ति और जब जी को संतों की प्राप्ति हो गई महाराज जी तो बस फिर तो नारी का काम बन गया वे ब्राह्मण विशेष रूप में गो माता के भक्त थे संतों के भक्त थे संतों की जमात उनके यहाँ आई और महाराज जी जैसे ही संतों की जमात आई प्रेम से चातुर्मास व्रत किया और वे प्रेम से गो सेवा करने लग गए संतों की सेवा करने लग गए नारजी की माताजी निरंतर गो सेवा करती है नारजी गो सेवा भी करते हैं और संतों की सेवा भी करते हैं दोनों काम करते हैं नारजी गो सेवा भी करते हैं और संतों की सेवा करते हैं संतों की शुद्धि के लिए मिट्टी ले आना दातुन कूट करके मृदु बना देना दुर्वा ले आना तुलसीदल ले आना पुष्प ले आना संतों की सेवा करते जब संत संकीर्तन करने लग जाते तो बैठकर कीर्तन करते संत कुछ भगवत चर्चा करने लग जाते तो नारद जी श्रवण करते इसलिए गो भक्तमाल ग्रंथ में ये बात कही है नारद जी के संबंध में गो सेवा संतन कृपा दासी पुत्र देवर शिव गो सेवा संतन कृपा दासी पुत्र देवर शिव उप ब्रहण विधि साप जन्म दासी से पायोषण विधि साप जन्म दासी से पायो उप ब्रहण विधि साप जनम दासी से पायो ब्राह्मण दासी गोसेवा गृह कार्य लगाओ ब्राह्मण दासी गोसेवा गृह कार्य लगाओ विप्र चा संतन की जमातिक आये फिर बगीचा संतन की जमातिक आई दासी बालक संतन की सेवा मन भाई दासी बालक संतन की सेवा आत्मकथा नारद कह ब्रह्मा मानस पो प्रभ आत्मकथा नारद कह ब्रह्मा मानस पोव गो सेवा संपने कृपा नारद जी ने गो सेवा की महिमा का वर्णन किया गो सेवा संत सेवा के परिणाम स्वरूप आज हम दासी पुत्र से देवर्ष नारद हो गए बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी संतों ने कृपा करके नारद जी को अपने अधरामृत प्रसाद सेवन की आज्ञा दे दी उष्ट सेवन की आज्ञा दे दी और नारद जी कहते उन संतों का अधरात प्रसाद लेने से मेरे हृदय में भगवत भाव के अंकुर प्रकट हो गए मेरे हृदय में भक्ति के अंकुर प्रकट हो गए ध्यान दें शास्त्र के अनुसार जूठा नहीं खाना चाहिए किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए पता नहीं किस व्यक्ति के जन्मांतरी संस्कार कैसे हैं उसका जूठा खाने से वे संस्कार हमारे में संक्रमित हो सकते हैं और हमारे चिंतन को भजन को बिगाड़ सकते हैं इसलिए किसी भी मनुष्य का जूठा नहीं खाना चाहिए पता नहीं किस जन्म में किसी उन्हीं में था स्वर्ग से आया कि नरक से आया कहा से आया क्या पता किसी का जूठा उठम चाध्यम तामसम गीताजी तमोगी माना गया जूठा नहीं कहना चाहिए पर यहाँ नारद जी कह रहे हैं उच्छिष्ट लेपान अनुमोद्विजय तो सकृत्म भुंजे तद पास्त किल विशा संतों की जूठन खाने से मेरे पाप नष्ट हो इसका मतलब सामान्य ने किसी का जूठा नहीं लेना चाहिए किंतु जो दिव्य महापुरुष हैं भगवत भक्त हैं गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे महान प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं ऐसे महापुरुषों का उशिष्ट हमारे चित्त की शुद्धि हो हमारे अंतकरण की शुद्धि हो इसके लिए लेना चाहिए लेकिन एक बात विशेष प्रार्थना करें श्रद्धा हो तभी देखा देखी नहीं करनी चाहिए उन लोगों को भी जूठन नहीं खानी चाहिए जो जूठन भी खाते हैं और निंदा भी करते हैं उन लोगों को भी जूठन नहीं खाना चाहिए पूर्ण श्रद्धा हुए तभी उठ लेना तभी उसका है, क्या लाभ है आप लोगों को लाभ मिले इसके लिए हम बता रहे हैं कोई महिमा की बात नहीं सुना रहे एक शरीर बाबा करके एक संत थे बहुत उच्चकोट के सिद्ध संत थे भगवान ऋषभदेव की स्थिति भगवान श्री जड़भरत जी की स्थिति उनको प्राप्त हो चुकी थी शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के एक गांव में वो आए हुए थे पेड़ के नीचे बैठे थे तमाम लोग दर्शन करने आ गए सिद्ध महात्मा ऐसे विचरते थे उन किसने कपड़ा डाल दिया तो कपड़ा है नहीं तो नहीं दिगंबरी भी निरंतर तो नाम नाम का जप करते थे और उनकी ब्राह्मी स्थिति सिद्ध हो चुकी थी सर्वत्र दृष्टि ऐसी मस्त पड़े थे थे अवधूत की तरह एक मास्टर जी आ गए स्कूल में पढ़ाते थे। वो प्राचार्य थे ब्राह्मण थे नेत्र खोला उन्होंने जैसे उन मास्टर जी ने प्रणाम किया सोई हाथ पकड़ लिया बोले अग्निहोत्री हाँ महाराज आज तेरे घर की भिक्षा करूंगा कभी कहते नहीं थे पता नहीं कैसे मुंह से निकल आज तेरे घर का कुछ खाऊंगा महाराज बड़ी कृपा होगी क्या खाएंगे बोले तू अपने घर जा और खिचड़ी बना के ला उधर दूध खिचड़ी खाने की परंपरा है वह घर की गैया का दूध और खिचड़ी लेके आए और कांसे के एक बेला में बोले महाराज ग्रहण कीजिए वो तो महात्मा ही ठहरे उन्होंने हाथ धोए ना कुछ अब महात्मा ऐसे पाने लग गए पाते पाते पाते पाते थोड़ा सा छोड़ दिया उसी में दूध घुला था उसी में मिट्टी भी घुल गई गए पंडित पी जा इसको अब वो तो बहुत घबराए ये बताओ हम तो कभी जूठा खाते नहीं और ये कहते पी जा लोगों ने कहा कोई बात नहीं अच्छे महात्माएं आपसे कह रहे हैं तो ले लो पी लू तो जैसे कोई कड़वी दवा पी जाए ना ऐसे आंख मूछ के वो पी गए उसको ये तो सहज घटना थी उनके कोई श्रद्धा नहीं थी उस उसको जूठे पीने में पी लिया उन्होंने शाम को वे स्कूल से लौट के आए और नहा धो के अपने घर के ठाकुर जी के सामने जैसे ही बैठे और जैसे ही बैठे उसी समय उनकी समाधि लग गई ध्यान लग गया और आप विचार कीजिए यह अवस्था छ महीने तक बनी रही उनकी जब ध्यान में बैठे तब तो वो समाधि में चले जाए ध्यान में चले जाए पर क्या करें कई बार ऐसा होता अपनी स्थिति को वे पचा नहीं पाए लोगों से कहने लग गए बस वो खत्म वो कहते फिर ऐसा कोई संत मिले एक बार जिसके जूठन खाने से बोला राजस्थान की घटना है राज राजपुरोहित बिप्र परिवार में जन्मे एक बालक स्वामी श्री खेताराम जी महाराज जिन्होंने आसोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया ब्रह्मपीठ की स्थापना की और संपूर्ण राजपुरोहित ब्राह्मण समाज को गोसेवा में लगाया महापुरुष उनकी भी घटना यही है बचपन में कोई सिद्ध संत आए अवधूत कोटि के थे उन्होंने भिक्षा मंगाई और भिक्षा पात्र में पाकर और फिर उसको उगल दिया और बोले पी जा सब बच्चे तो भाग गए पर ताराम जी की संत स्वरूप में इतनी श्रद्धा थी वे उसको पी गए और पीते ही सिद्ध हो गए समय से श्रद्धा नहीं हो सकती पर संत के समर्थ संतों के उच्छिष्ट का भी एक बड़ा भारी प्रभाव होता है हम अपने बाल्यकाल में जिन संत के चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ जिनके चरणों में रहे पूज्य प्रात स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बहुत अच्छे दंडी सन्यासी महापुरुष थे धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी के गुरु भाई थे वो जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वे कृपा पात्र थे श्री कृपात्री जी महाराज उनके संबंध में कहते थे संन्यास धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करने अभी हम कह रहे थे बीज रूप में सब सुरक्षित रहता वो तो सन्यास धर्म बीज रूप में सुरक्षित था वैसे भी महापुरुष थे अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने कंचन कामने का स्पर्श नहीं किया नेत्र सदा उनके ऐसे रहते थे कभी ऐसे पलक नहीं करते सदा उन्मुनि में रहते 24 घंटे में एक बार निस्वाद भिक्षा ग्रहण करते स्त्रियों के स्पर्श की बात तो दूर रही पुरुष का भी स्पर्श नहीं करते किसी का स्पर्श ही नहीं करते एक दो ब्रह्मचारी सेवा में रहते थे उनके किसी का स्पर्श नहीं भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे न किसी को जूठा देते न किसी से पैर छुआते और जन्म पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का था उनका अद्भुत महापुरुष थे तो दास भी उनके चरणों में था तो महाराज जी एक ही समय भिक्षा लेते थे और भिक्षा के समय हमारी सेवा थी रोज उनको पंद्रह मध्याय गीता का सुनाना अवस्था छोटी थी तो खूब मीठे कंठ से सुनाते थे तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न होते एक दिन उन्होंने अपने कमंडल से बड़ा कमंडल था उनके पास जैसा हमारे पास वैसे ही कमंडल था बड़ा धोया उन्होंने एक सेव और धोकर के ऐसे ही मन ही मन भगवान को अर्पित किया और अर्पित करके दांत उनके बहुत अच्छे थे वृद्धावस्था में भी तो उन्होंने दांत से ही उसको पाया वो पा करके उसके जो बीच का भाग जो छिलका वाला होता है वो भाग हमको दे दिया हे hey, पंडित जी जाओ उसको दूर फेंक के अब हाथ धो लेना शौचाचार का बड़ा ध्यान रखते थे तो जो आ गया हम लेके गए फेंकने थोड़ी दूर फेंकने गए और जाते जाते हमारा मन बदल गया हमारे मन में आए कि स्वामी जी कभी किसी को जूठा तो देते नहीं है अवस्था शरीर की दस वर्ष की ही रही उस समय पर मन में आया कि क्यों फेंके खा लें तो अच्छा है तो जो बीच का भाग था छिलके वाला छूछना वाला उसको हम खा गए और हाथ धो के आ गए ये घटना रात्रि को करीब आठ बजे की है और जब आए हम लौट के तो स्वामी जी ने कहा क्यों फेंक आए उनके हाँ, जी महाराज जी इतना कहते ही गरम हो गए झूठ बोलना किसने सिखाया झूठ क्यों बोलता है हमने फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए जबकि ये क्रिया तो बहुत दूर उनकी आंखों से दूर की गई थी और वो समर्थ महात्मा थे उनको समझ में आ गया क्यों खाया सन्यासी जीवित श्राद्ध कर देता है तो मृतक के तुल्य होता उसका झूठा नहीं खाना चाहिए क्यों खाया तो ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट हो जाओगे हमने कहा हम धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाए तब क्यों खाए महाराज जी हम तो इसलिए खाए आप अच्छे महात्मा हैं आपका जूठा खाने से हम भी अच्छे हो जाएंगे इसलिए हमने खा लिया आप गलती हो गई क्षमा करो इतना सुनते ही वो तो नाटक था उनका गुस्सा करने का बेगद हो गए उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा और कहा कोई बात नहीं अब खा लिया सो खा लिया अब मत खाना मेरा जूठा खाया है अब तो साधु बनना ही पड़ेगा अब साधु बन जाओ अब तुम संसार के लायक नहीं रहे हमारा जूठा खा लिया ये तो उन्होंने हंसकर कहा था हम जानते नहीं थे साधु क्या होता है वो साधु अभी भी ठीक से नहीं बन पाए बनने की कोशिश में लगे हैं प्रयत्न में लगे हैं लेकिन उनके उस जूठन का प्रभाव है कि आज साधु वेश में तो कम से कम आप लोगों के समक्ष बैठे हैं तो ने कहा संतों की जूठन की कृपा से हमारा संसार छूट गया और हमें माता के मरने की भी पीड़ा नहीं हुई माता की मृत्यु के पश्चात सब कुछ त्याग करके उत्तराखंड में आ गए और श्री हिमालय में एक झील में स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे भगवान का मंगलमय स्वरूप हमारे में में प्रकट हो गया। में भगवान के चतुर स्वरूप का दर्शन पाकर मैं निहाल हो गया अभी तृप्त नहीं हो पाया था इसी बीच में भगवान अंतरधान हो गए जैसे ही भगवान अंतरधान हुए में व्याकुल होकर रुदन करने लग गया जी कहते उसी समय आकाशवाणी हुई जन्मनि हंता दूरदर्शो हम कुयोगिना ही वत्स नारद जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति अभी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा है ऐसे साधकों के लिए मिला दर्शन कठिन है अभी तुम भजन साधन करो अगले कल्प में तुम पुनः ब्रह्मा जी के मानसपुत्र के रूप में प्रकट होगे, तब मेरे प्रिय पार्षद बनोगे और वे देवर्षि नारद हुए वे कहते हैं कि भगवान ने मुझे वीणा दे रखी है इस वीणा को बजाता हुआ मैं हरिगुण गाता हुआ विचरण करता हूं देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयि हरि कथा गाय मनराम्य हरि कथा भगवान की कथाओं का गायन करता हुआ आलापता हुआ मैं विचरण करता हूँ बोलो श्री नारी महाराज की सुत जी ने पूछा महाराज सुखदेव जी तो जन्म लेते ही विरक्त तो हो गए थे घर छोड़ के चले गए उन्होंने भागवत कैसे पढ़ा आप कृपा करके बताइए नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने स्नान किया भागवत जी को समाधि में साक्षात्कार किया भागवत जी का और उसको लिपिबद्ध किया और इसके बाद सुखदेव जी को पढ़ाया बोले सुखदेव जी ने कैसे भागवत पढ़ी उत्तर देते हैं सूत्र जी आत्मा रामाच मुन निरग्रंथाप्युक्रम तुकीम इत्थं इत्थं भगवान के गुण ही ऐसे हैं आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम महात्मा भगवान की भक्ति करते हैं क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे है हाँ। कहते हैं कि व्यासी के शिष्यों ने व्यासि की आज्ञा से कुछ भागवत के श्लोक कंठस्थ कर लिए समिधा लेने गए तो पहले एक श्लोक सुनाया जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है वरहा कर्ण कर्णि बिभ्रदवास कनक वैज्लांध्रेणोरधरसुधया पूरय गोपववृंद गीत कितना सुंदर स्वरूप है, वरहा है। कानों में कनेल का फूल है दो कान है और कनेल का फूल है कनेल का फूल जानते हैं ना पीला वाला एकदम सुनहला कनेल का फूल कान पर है कर्णयो कर्णिकार दो कानों पर एक फूल है मैंने कभी उस फूल को यहाँ रख लेते कभी यहां रख लेते क्यों कहते, कहते हैं पुष्पम कदाचित करने, कदाचित दक्षिण जीव गोस्वामी जी लिख रहे हैं टीका में एक ही कर्णिकार फूल को कभी दाहिने कान पर कभी बाएं कान पर रख लेते हैं। क्यों ले एत श्री कृष्ण संकेत पुष्पम ये श्री कृष्ण का संकेत पुष्प है जब ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और गोपियाँ नंद महल में आती हैं विरह से व्याकुल होकर भगवान की ओर देखती हैं अब नंद बाबा यशोदा मैया दाऊ जी सखा सबके सामने खुल के तो बातचीत करना थोड़ा लज्जाजनक है कैसे बात करें कि आप कहाँ जाओगे गैया चराने वे अपनी विरह कातर आँखों से पूछती हैं और ठाकुर जी फूल लेकर ऐसे मुस्कुराते हैं इधर जाना हुआ तो इधर रख लेते हैं और इस दिशा की ओर जाना हुआ तो इधर रख लेते हैं गोपियों को संकेत मिल जाता है एक पंथ द्वे सुखदेव जी ने विचार किया कि तक तो केवल प्रकाश का ध्यान करते थे पर जिसका वह प्रकाश है वह प्रकाशी सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं चलना चाहिए उनसे प्रेम करें उनका दर्शन कैसे हो पूछना चाहिए किसी से मन को रोक लिया योगियों को मन को रोकने का अभ्यास रहता है आवश्यक नहीं है कि कोई शरीर से बहुत सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी सुंदर हो बहुत से लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं मन का स्वभाव बड़ा खराब होता है बहुत से लोग ऐसे होते देखने में क्रूप होते पर स्वभाव उनका बड़ा सुंदर होता है तो हम तो उनसे प्रेम करने जाए वो कहें कि तुम्हारे जैसे दिगंबर महात्मा से हम प्रेम नहीं करते तो हमारी जो अपनी ज्ञान निष्ठा है वो भी चली जाएगी सुखदेव जी ने मन को रोक लिया दूसरे दिन फिर ब्यासी के शिष्य आए अब बार भगवान के स्वरूप नहीं भगवान के स्वभाव का वर्णन किया उन्होंने अहो वकीम स्तन कालकूटम जिघा सया पाय दप्य साधवी ले धातृचिता की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकुट विष लगाकर मारने का संकल्प लेकर आई और विश्व संलिप्त पयोधर बालकृष्ण के मुख में दे दिया पर भगवान ने उसे माता की गति प्रदान की प्रेम करने वाले को क्या नहीं दे देंगे श्री से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाए अब तो बस जिनका स्वरूप भी इतना सुंदर और जिनका स्वभाव भी इतना सुंदर उन्हीं से प्रेम करना है और जाकर के उन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण की श्रीमद भागवत का श्रवण किया और वही कथा उन्होंने राजर्षि परीक्षित को सुनाई उसकी चर्चा भगत कृपा से हम कल करेंगे जय जय श्री रा भगवान के चरित्र से एक बड़ी अच्छी बात का संदेश प्राप्त होता है भगवान का स्वरूप भी सुंदर है और भगवान का स्वभाव भी सुंदर है क्योंकि वह यशोदा की संतान है जब गर्भ में है तब खूब दूध दही घी खाया है मैया ने बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है गर्भणी माता भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का सेवन करे तामसी रजोगुणी पदार्थ न खावे तो उसका बालक अत्यंत मेधावी होगा और अत्यंत सुंदर होगा और बचपन से ही सिंथेटिक दूध डेरी का दूध बाजार का दूध भैंस का दूध बकरी का दूध मुख में न गया हो केवल भारतीय देसी गाय का दूध पेट में गया हो तो उस बालक की मेधा बहुत तीक्ष्ण होती है अभी एक बालक है चाणक्य के नाम है छोटा सा बालक देखा होगा टीवी पर भी आता है कितनी कौटिल आयु है बहुत छोटा बच्चा है और विश्व में लोग कह रहे हैं कि इतना बुद्धिमान छोटी आयु का कोई बालक नहीं उसके पिताजी आए थे वो बता रहे थे कि जब गर्भ में था तब केवल गाय का दूध दही घृत आदि का ही सेवन कराया गया और जब से पैदा हुआ तब से अब तक उसको केवल गाय का दूध दही घी दिया जा रहा है उसकी यद भी महिमा। तो भगवान कहते हैं स्वरूप सुंदर चाहो और स्वभाव सुंदर चाहो तो गो बनो गो करो स्वरूप तो भी सुंदर हो जाएगा और स्वभाव भी सुंदर हो जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम आप सभी पूज महाराष जी के द्वारा गो महिमा का श्रवण कर रहे हैं अतिशय भाग्यशाली हैं आज प्रथम दिवस था और अभी हम लोग छह दिन और लगातार महाराज जी की वाणी का लाभ लेंगे आप सभी से निवेदन है आप सबने इतना श्रम किया और इतने दिन प्रतीक्षा